द्रम भद्र कर्णिभुम देवा भद्र पश्येम क्षेज्रा स्थिर सुष्वास्तनोषेम देविता यदा स्वस्ति न इंद्र वृद्ध शवा स्वस्ति नोषा विश्व अरिष्टनेमि विश्वदा स्तिनस्ताक्षनेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओ शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगव ईश्वरों गुरत्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति ति शि अथरवेदी यहाँ प्रश्नोपनिषद इसमें चतुर्थ प्रश्न शौराण गाग्य पूछा महर्षि से चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत पांच प्रश्न है एकषे क्षपति का जागृति कतव स्वना पश्य कस्तुम होती कस्व संप्रतिषिता कहानी सपनती सब इंद्रिय प्राण सो जाते हैं व्यापार से उपरत हो जाते हैं कानी अस्म जागृति तो उसमें प्राण प्राणाग्नि प्राण जाते हैं ही अंतक स्वपन दिखता है तृतीय प्रश्न है कसै तत्सुख होती सुख वस्तुतः सुख अनुभव तो साक्षी करता है तमन उपरक्षित चैतन्य साक्षी है। तो ये मन ही सपन रूप हो जाता है तो ये सुकानु सुखानुभव करता है साक्षी वो मन ही सम विषय रूप हो जाता है कश्मीर कस्मिन सर्वे सम प्रतिष्ठिता होती सब किस में प्रतिष्ठित होते हैं ये पंचम प्रश्न पंचम प्रश्न के उत्तर में दिया जिस प्रकार पक्षी अपने वास वृक्ष में प्रतिष्ठित तो हो जाती है इसी प्रकार परे आत्मनि संप्रतिष्ठित है पर तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं सर्व संप्रतिते सर्व कौन प्रतिष्ठित होते ये आगे अष्टमें पृथ्वी च पृथ्वीमात्र चाप्चापात्र चेजस् तेजोमात्र चायुश्च वायु मात्र चाकाश्चाकाच मात्रा च चा, चखिश्च द्रष्ट्य श्रोत्रचत घ्राण्रातव्यस स्पर्शित वाक्च वक्त हस्तौदात उपस्तान पायुश्च विसर्जित पादौ चत मन मंत्य बुद्धिस् बोधवचाहकाराहकर्तव्यं चित्च विद्योतव्य प्राण्श विधारयितंच पृथ्वी च पंच पृथ्वी च पृथ्वीमा चृथिवी तो स्थूला पृथ्वील पृथ्वीमात्र गंधत है आपच्च आपमा इस प्रकार है स्थूल रसतमा पहले पृथ्वी गंध तन्मात्रा, जल रस तन्मात्रा, मात्रा सूक्ष्म है तेजस् तेज मात्रा च इसी प्रकार स्थूल तेज लेना तन्मात्रा, वायु स्थूल है और स्पर्शतन मात्रा आकाश है और शब्द तन्मात्रा, ये भूत हो गए अपीकृत पंचीकृत भूत फिर इंद्रिय चक्षुश द्रष्टव्यम चक्षु उसके विषय रूप श्रोत्र श्रोतव्य इंद्र का विषय इस प्रकार सब इंद्रियंद्र के विषय घ्रने उका विषय गंधघ घातव्य रस रसित इंद्र का विषय तक्च स्पर्शित तगींद्र उका विषय स्पर्श वाग वक्त वगिंद्र का विषय शब्द हस्तौ चादात हस्त राध्तका विषय उपस्थ आनंद उसका विषय आनंद पायुष्च विसर्जितव्यंच कर्मेंद्रिय उसका और विषय विसर्जितव्यम पाद और गंतव्य देश मन उसका विषय मंतव्य बुद्धि उसका विषय को बोधव्य बुद्धि का विषय अहंकार उसका विषय अहंकर्तव्य चित्त उसका विषय जिसका चिंतन किया जाता है विद्युत च यहाँ तेज हो गया त्वेंद्र से भिन्न प्रकाश विशिष्ट तव तो को कहा उसका विषय है प्रकाश प्राणच विधारित्यम च और प्राण सूच है उसका धारण का विषय सब कार्य कार्यकारी जात संहत होकर के नाम रूपात्मक ये सब कुछ पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित तो होते हैं ऐसा दृष्टि स्प्रष्टा श्रोता ग्राता, मन्ता, बुद्धा, कर्ता, घाता मंता बोधा परे अक्षर आत्मनि संप्रति यो विज्ञात्मपुरश जीव है ये भी परब्रह्म पर्रह्मे प्रतिष्ठित है यह दृष्टि स्पष्टा जो है। जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब इसी प्रकार बुद्धि में प्रतिबिंबित तो सीधाभाष हो कर के वही कर्ता भुक्तत्व न यहाँ दिखता है वो परमात्मा का प्रवेश प्रवेश में तात्पर्य नहीं है प्रविष्ट वत परमात्मा की उपलब्धि होती बुद्धि में जिस प्रकार जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है तो कहते चंद्र देखो जल में प्रविष्ट है प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट जैसे दिखिता है इसी प्रकार बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है चिदाभाष बुद्धि में है ये चिदाभास अधिष्ठान चैतन्य तो सर्वत्र रहेगा और चिदाभास है चिदाभाषिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व का व्यवहार होता है व्यवहार व्यवहार अवस्था में वही दृष्टा है स्पर्श करने वाला श्रवण करने वाले गंध ग्रहण करने वाले रस ग्रहण करने वाले मनन करने वाले बुद्धि से निश्चय करने वाले वही करता है जो विज्ञानात्मा पुरुष करता है विज्ञानात्मा विज्ञान तो अन्य थे विज्ञान बुद्धि आदि है किंतु यहाँ विज्ञान शब्द से जानने वाला जाना भी जाना थे विज्ञानम तो विज्ञान विज्ञानमय विज्ञानमय में तो बुद्धि है यह विज्ञान आत्मा है विज्ञान स्वरूप ज्ञात विज्ञान स्वभाव ज्ञाता विज्ञात्मा पुरुष जीव सपरेक्षर आत्म वह भी परे प्रतिष्ठ पर क्षर प्रतिपद्य सो ह वै तदाया अशरम अलोहितम शुभ्रह्मक्षर वेदय यस्तु सौम्य सर्वज्ञव तदेश श्लोक जो ब्रह्मशुद्ध है वही बुद्धि उपाधिक होकर के जीव से दिखता है अधिष्ठान चैतन्य एक ही है जो एकत्व तो जानता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ जीव अपने वाच्यार्थ चिदाभास में अहम बुद्धि छोड़ करके अधिष्ठान चैतन्य को अपना स्वरूप समझे प्रतिबिंब नहीं बिंब रूप है चिदाभास नहीं चेतन है चेतन का प्रतिबिंब नहीं मैं चेतन हूँ सब अपने को चेतन मानते हैं किंतु चिदाभास को ही चेतन मान करके अहम बुद्धि करते हैं वो चिदाभास परिचिन है विशिष्ट बुद्धि आदि उपाधि विशिष्ट है उपाधि जितना समय है वहाँ चिदाभास दिखता है अपरिचिन्न ब्रह्म आकाश के समान बिंब रूप वही अपना स्वरूप है इसको जो जान लेता है परम एव प्रतिपद्यते प्रतिपद्धत का अधिष्ठान है सर्वत्र सद्रूप से अनुगत है जो सदरूप है घट पट आदि में भी सद्रूप है हम कहते घट अस्ति, घट और अस्ति कहते सद वो अलग अलग नहीं लगता है किंतु घट अलग पट अलग घट को भी कहते अस्ति, पट को भी कहते अस्ति घट भिन्न है पट नहीं, किंतु किन्तु घटपट दोनों में सत्य का संबंध है केवल घटपट नहीं सारे पदार्थ में सत सत अस्थि अस्थि है है करके जैसे हम देखते हैं जानते हैं प्रतीत होती है सर्वत्र सत के साथ मिला हुआ ही प्रतीत होती है सत अधिष्ठान को छोड़ देंगे तो सत से भिन्नता असत हो जाएगा असत्य होने पर भी दिखता है तो मिथ्या नाम रूपात्मक सत ही अनुगत सर्वत्र है सदरूप ब्रह्म है सो हमी वही ब्रह्म को जो जानता है अहमअ्मी करके स यो हवे तद अक्षायम छाया रहित अच्छा छाया है अंधकार तम अज्ञान रहित अशरीरम शरीर ना रहित नाम रूपोपाधि से शर बनता है शरीर रहित अलोहितम लोहित रक्तवर्ण और कहा करके लोहित आदि सर्वगुणा रहित निर्गुण है शुभ्र है शुभ्र है शुद्ध है कोई विशेषण नहीं विशेषण नहीं शुभ्र है अक्षर ब्रह्म है सत्य ब्रह्म है इसको जो जानता है वेद समय स सर्वज्ञ सर्व सर्वज्ञ हो जाता है एक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है इसलिए ब्रह्म ही सब कुछ है तो सर्व को जान लिया सर्वश्च सुज्ञे सर्वज्ञ अथा सर्व को ब्रह्म रूप से जानला जान लेता है और कुछ अज्ञात वस्तु नहीं है और सर्वो भवती ब्रह्म वे तो ब्रह्म वे भवती सर्व खदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है तो सर्वात्मक हो जाता है उससे भिन्न कुछ भी नहीं अधिष्ठान चैतन्य से भिन्न की सत्ता नहीं है अधिष्ठान चैतन्य रूप में हूँ जब ज्ञान हो गया उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है सर्वात्मक हो गया तेस तो श्लोक इस अर्थ को कहने के लिए आगे का मंत्र है <laughs> विज्ञात्मा सह दैवर्व प्राणूता संप्रति यदक्षण वेदयतीस्त सौम्य सर्वज सर्वे आविश आतीमें आविवेश विज्ञात्मा विज्ञानस्वूप सह देव सविंद्रियदेव अग्नि आदिदेवता है प्राणसद सेन्द्रियलना भूतसद से पृथ्वी आदि आदिभूत संप्रति यं विज्ञानत्मा जीवलेना यहाँ विज्ञानता प्रतिष्ठित है जीवात्मा वही वस्तुतः उसका लक्ष्यार्थ है शुद्ध चेतने कर्ता रूप से भान होता है और इंद्रिय के अनुग्रह अनुग्राहक देवता अग्नि इंद्र सूर्य आदि देवताओं के साथ इंद्रिय के अधिष्ठाता हो तैतीस कटि देवता हो सारे ब्रह्मांड भी जितने कुछ भुत भुत ही सर्वे देव सह और प्राण इंद्रिय चक्षरादि प्राण सारे भूत भूतभौतिक पदार्थ सम्यक प्रतिष्ठती ये प्रतिष्ठित होते हैं उसमें प्रवेश होते एक हो जाते हैं अधिष्ठान के ज्ञान होने पर अध्यस्त नहीं रहती उसमें प्रविष्ट हो गया कह देते हैं राज्य में सर्प देकर भय करते हैं राज्य को देख लिया तो सर्प नहीं रहता है तो फिर कहाँ गया कोई कहता है राज्य में ही प्रविष्ट हो गया अब कहाँ गया देखा तो नहीं बाहर कहीं नहीं गया रज रूप हो जाने से राज्य से अलग सत्ता नहीं रहने से उसे, उसे प्रविष्ट प्रविशंति सब उसमें प्रविष्ट हो प्रतिष्ठित होते हैं इसको जो जानता है अक्षर ब्रह्म को यस्तु समय स सर्वज्ञ और सर्वज्ञ सर्वमेव आविवेश सौमय प्रविष्ट होता है तो सर्वरूप हो जाता है समय प्रविष्ट अधिष्ठान सदरूप अधिष्ठान स्वमय प्रविष्ट है समय दिखता है समय वही है घटपट आदि आकाश पृथ्वी आदि जितने दिखते हैं सर्वत्र एक सदरूप ही वास्तव है बाकी सब मिथ्या है तो सौमय सद है तो सत्प्रविष्ट का समय प्रविष्ट हो गया अर्थ सबके साथ अनुगत संबंध हो गया और अनुगत संबंध क्या है सतत संबंध है ही ज्ञानी समय सदरूप ब्रह्म अब्रह्म ब्रह्म अब्रह्म निवृत्ति होने से ब्रह्म स्वरूप हो गया यह भी गौण प्रयोग है पहले ही ब्रह्मस्वरूप है ज्ञान हो अथवा ज्ञान नहीं हो अभी अज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्मस्वरूप हो गया आगे पंचम प्रश्न इसमें ओंकार की उपासना है इसमें पंचम प्रश्न में, में। उपासना से परब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसका साधन है ओंकार उपासना करके ब्रह्म लोगों को जाते हैं परब्रह्म को भी ओंकार के द्वारा ध्यान किया जाता है उससे जब ज्ञान हो जाएगा अ उ म इस प्रकार समझ करके महावाक्य का अर्थचिंतन भी हो जाता है ओंकार के साथ ज्ञान हो जाएगा तो सद्य मुक्ति होती है नहीं तो ब्रह्मलोक लोग जा कर के वहाँ ज्ञान होने पर क्रम मुक्ति फिर ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इसलिए ओंकार उपासने यहाँ जितने प्रतीक है पर ब्रह्म का ओंकार को श्रेष्ठ कहा गया जो सन्यासी ओंकार का उपासना करते हैं और जो तत्व वाचक प्रणव कह कर योग सूत्र में कहा गया कोई उसके चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं ओंकार का जो ध्यान है कहीं ओम इसे अक्षर लेकर के उसका चिंतन करते हैं श्रुति में वो लिपि का ध्यान करने के लिए नहीं कहा गया ओम शब्द उच्चारण करने पर जिसका स्फुर होता है जैसे घट कहेंगे तो घट अर्थ का ज्ञान होता है शब्द है शब्द का उच्चारण करने पर जो पूर्ण होता है चैतन्य शब्द ही श्रवणेन्द्र के द्वारा सूर्यमान शब्द है ओंकार जो ध्येय है लिपि जो ले करके ध्यान करते वो ध्येय नहीं है ज़्यादातर जहाँ ध्यान करते ओंकार ले करके वहाँ ध्यान करते उसको देखते रहते हैं उसका चिंतन करते है लिपि ध्यय नहीं वो तो लिपि ओंकार शब्द है शब्द ध्येय शब्द श्रवणेम देव के द्वारा ग्रहण होता है हाँ लिपि को देखो एकाग्र करने के लिए जैसे त्राटक करते हैं किसी के में देह संबंध चित्त से धारणा उसके बाद प्रत्येक प्रत्येकता ध्यान कहीं भी विषय में ध्यान करना वो अलग है ओंकार का ध्यान लिपि का ध्यान नहीं है ओम शब्द उच्चारण करने पर शब्द अशब्द का अर्थ ये चिंतन करना ध्यान करना चाहिए ध्यान धे का अर्थ चिंतन ध्येय का चिंतन हाँ चिंतन करते समय मन बाहर भागता है बाहर से हटा करके एकाग्र करना है वृत्ति का निरुद्ध करना है किंतु वृत्ति को समाप्त तो करने पर लया अवस्था आ जाती है वो लय अवस्था में रह करके बहुत मान्यता हम ध्यान करते हैं और लय अवस्था ध्यान नहीं है कोई कुछ को होते सब विषय भिश, चिंतन छोड़ दिया शा, शांत हो गया कभी निद आ जाती कभी निद नहीं तो ऐसे ही जड़ होकर रहेगा लय हो गया वो ध्यान नहीं है ध्यान तो चिंतन है ध्येय का चिंतन है तत्येकानता ध्यान चिंतन है ध्येय चिंताएँ बनता है ध्येय का चिंतन तो ओंकार शब्द शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ शब्द कहते समय लिपि नहीं लेना श्रवणेन्द्र के द्वारा श्रवण होता है जो शब्द तो उस शब्द उसका अर्थ का ध्यान इस ओंकार ध्यान के लिए प्रश्न है अथ है इनम सत्यकाम प स यो हवै तदगवन् मनुष्यु प्रायानम ओंकारमध्याय तथम भाव सत्यन लोकंजयती ऐनम पिपलादमहर्षि से श्य सत्यमे शिवकापत्य सैभ्य से जाकर के यो हवै तद्भगव मनुष्यु मनुष्य में कोई यदि प्रायानम ओंकारमध्यायीत थोड़े दिन ध्यान करके छोड़ दिया हो कुछ ध्यान नहीं है प्रायणान्तम मृत्यु तक ओंकार अभिध्याय इसे ध्यान करे <coughs> और ध्यान करने के लिए अन्य विषय से, से मन को हटा करके समाहत चित्त होकर के भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मचिंतन करता ओंकार उपासना करता है प्रतीक रूप से वार्षिक रूप से जब तक जीवन तब तक चिंतन करता है तो उसी चिंतन ध्यान से कतम वाव स जेति उसी ध्यान से कतमं लोकं जेति लोकजयती वावे किस लोक जीता है किसको प्राप्त करता है तो ध्यान का फल क्या है तस्में सहोवाच एक विसत्य काकाचापरंच ब्रह्म यद तस्मा विद्वेतने वायतनेकमे प्रलाद महर्षि ने कहा हे सत्याम ये तद यही ओंकार परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार परम ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है ओंकार इसी ओंकार के द्वारा परब्रह्म का भी ध्यान परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है अपर ब्रह्म का भी ध्यान के द्वारा पर की प्राप्ति होती है पर का ध्यान करते ज्ञान हो तो सद्य मुक्ति है नहीं तो क्रम होते अपर ब्रह्म की उपासना करने से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है तस्मात विद्वान एतन व्ययतन न एकतरम अन्वती एकतरम द्वनम से एको आत्म प्राप्ति का साधन ओकार ओंकार उसका ध्यान से परम अथवा अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है इस सब से आलंबन ओंकार है सबसे मनादि अपेक्षा मनोब्रह्मासित मन में भी उपासना का विधान किया गया प्रतीक उपासना उसके अभ्यास सबसे ये निकटतम आलम्बन है ओंकार ये ओंकार प्रतीक में ध्यान करें ब्रह्म दृष्टि करके इसे ओंकार उपासना के लिए ओंकार का अर्थ ओंकार को स्पष्ट रूप से जान करके बिना जाने लिपि को ध्यान करते हैं वो अलग है मन एकाग्र करने के लिए ओंकार ध्यान करने के लिए ओंकार में अम तीन मात्रा है और एक मांडव के हमें बताएँगे मात्रा चतुर्थ मात्रा है अउम में उसमें अ में ब्रह्मा उ में विष्णु म में महेश्वर अउ तीन है देवता है ये जागृत स्वप्न सुश्रुति अकार जागृत अवस्था में उकार स्वप्न अवस्था मकार स्वश्रुति अवस्था अवस्था में अ में अग्नि देवता, वायु देवता स्वप्न अवस्था में ऊ में अवस्था में सूर्य देवता मह का ये ऋषि है अग्नि, अग्निवायु सूर्य ऋषि है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता है और भूर्भुव स्व भू अ भुव उ महेश इस प्रकार आधिदेवचिन्न स्थान है जागृत स्वप्न सुरश्रुति देह में अध्यात्म स्थान है और अकार से विश्व जाग स्थूल प्रपंच अभिमानी स्थूल शरीर स्थूल शरीर अभिमानी विश्व हे, हे, हे और समष्टि स्थूल अभिमानी वैशान रहे उकार प्राज्ञ सूक्ष्मांस अभिमानी व्यष्टि और समष्टि सूक्ष्मश्वर अभिमानी है हिराण्य गर्भ और मकार है प्राज्ञ कारण शरीर अभिमानी समि कारणात्मक है ईश्वर व्यष्टि और समि दोनों का अभेद है वन है बहुत वृक्ष तो एक साथ तो है तो वन कहते हैं एक एक का नाम कहेंगे तो वृक्ष है सबको मिला कर कहेंगे वन जैसे सेना है बहुत सैनिक हो तो सेना है एक एक है सैनिक है इसी प्रकार व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं समष्टि व्यष्टि एक है अभैद चिंतन करके पहले विश्व विराट अभिन्न है उसका लय करे सूक्ष्म अभिमानी व्यष्टि है तैजस समष्टि है हिरण्य उसका लय हिरण्य गर्भ है में फिर हिरण्य का लय करना कारण ईश्वर में फिर ईश्वर भी माया विशिष्ट है माया कोई अलग नहीं है ब्रह्म से अनिर्वचनीय और ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्म रूप है ऐसे लय चिंतन अर्थ चिंतन करके अऊ मकार हो गया मकार महा विष्णु महेश्वर हो गया और एक है ये तूर्य जो तीन है जागृत सप्न श्रुति है ईश्वर में तो लय कर दिया सुश्रुति में ईश्वर के बाद सुरश्रुति अभिमानी कारण अभिमानी उसके बाद है एक अमात्र है मात्रा नहीं है तीन स्वयं मात्रा आत्मा के तीन स्थान है तीन पाद मांडवके में कहेंगे पाद शब्द का अर्थ पद्यतः अननिपादम ज्ञान साधन है निपादम् पाद और एक चतुर्थ पाद है पद्यत पाद पद्यतें गम्यते ज्ञाएते ज्ञान ज्ञान होता है जाते हैं प्राप्त करते हैं ज्ञान का साधन तीन पाद है और उम चतुर्थ पादे अमात्र उसमें कोई मात्रा नहीं है वो प्राप्ति प्राप्य है ज्ञेय है उसमें स्थित होते हैं वो चतुर्थ शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान है उसमें ये अउम तीनो अध्यक्ष है आरोपित है स्थूल सूक्ष्म कारण जागर सप्न सशुति ये सब का अधिष्ठान ब्रह्म है ऐसे ओंकार के मात्रा का चिंतन करके अलग अलग समझ करके ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान करना चाहिए किंतु जो इसे नहीं जान करके कुछ कुछ एक एकमात्र एक कुछ समझ करके थोड़े ध्यान करता है जहाँ कहीं भी हो सकाम से कुछ करते हैं तो सारे अंगों के साथ ठीक ठीक अनुष्ठान करना चाहिए निष्काम होकर के ध्यान करते ओंकार प्रति कहे पर ब्रह्म का जहाँ कहीं परमात्मा का ध्यान करते कुछ ही कुछ तो अंग रहित अंग विकल हो गया कुछ ज्ञान नहीं है तो भी दुर्गति नहीं होती है ये इससे फल प्राप्त हो होता है ये दिखाते हैं एक एक मात्रा में ध्यान करने वाले भी सकल मात्रा को नहीं जानता है तो भी ओंकार ध्यान के प्रभाव से विशिष्ट गति को प्राप्त करता है सदकमात्रध्यायी तो सैन संवेदितूर्णमे जगतियां संपद्यते। तम रिचो रीच मनुष्यलोक उपनयनते सपसा ब्रह्मचरिणा श्रद्धायापन्न महिमुभ यदि एककमात्रध्यायी तो सकमात्र नहीं जानता है एककमा केवल अकार इसका ध्यान करता है तो एक एकमात्र का ध्यान करें उसको ही ओंकार समझ करके उसके ही अर्थ को नहीं पूरा को नहीं समझ करके एकमात्र विष्ट ओंकार अथवा अवकार को ध्यान करे सत्यन उसी से ही संवेदित संबोधित ज्ञापित हो करके उसी ज्ञान के सब उपासना के प्रभाव से पूर्णमेव शीघ्र जगत्याम अभिसंपद्य <laughs> पृथ्वी में जन्म लेता है इसमें मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है तम ऋचा मनुष्यलोकम उपनयते ऋचा है, है जो साधक को मनुष्य लोग ऋग्वेद रूप ओंकार के प्रथम एकमात्रा है मनुष्य को लेते हैं स तत्र तपसा तप वह मनुष्य जन्म करके तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होकर के संपन्न युक्त होकर के महिमानम अनुभवती ऐश्वर्य अनुभव करता है उपासना करके वही महिमा है जब तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होता है वही महिमा है आगे बहुत यथेष्ट इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा अथवा पर ब्रह्म की चिंतन करेगा तो क्रमशः आगे सद्गति को प्राप्त करता है इसलिए महिमा को अनुभव करते कहते हैं अर्थात ऐसे जो एकमात्र ध्यान करता है दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा और कुछ लोग मनुष्य होने पर भी अपनी इच्छा से मन मानी चेष्टा करते हैं शास्त्रीय मार्ग में नहीं चलते हैं ये सब पाप कर्म का फल है इसी ध्यान करने वाले की ऐसी दुर्गति नहीं होती है वो यथेष्ट चेष्टा नहीं हो करके श्रद्धा युक्त होकर के शास्त्र में शास्त्रीय मार्ग पर और आचार्य में श्रद्धा होती है तब आगे उसी मार्ग में चलता है इसलिए शब्दा से युक्त होकर के महिमा का अनुभव करता है क्रमशः सदगति को प्राप्त करता है अथ यदि द्विमात्र मनसी संप्यते स्व अंतरिक्षम यजुर्भिन्नीयते सामलोकम सौमलोकम सा सौमलोके सा विभूतिमुभ पुनरावर्तते द्विमात्र दिमात्र विभा जानकर दो मात्रा द्वितीय मात्रा कहीं कहा गया कहती दो मात्रा जानता है दो मात्रा को कुमता है सबको नहीं जानता है वो केवल है द्वितीय मात्रा है तद तो विष्टों का ध्यान करता है मन में चिंतन करता है सो अंतरिक्षम अंतरिक्ष है भोग लोगोक यजु भी के द्वारा विभेद के द्वारा सोमलोक चंद्रलोक पितृलोक स के विभूति अनुभव करके फिर पुनरावर्त फिर पुनरा आता है यजुभतुर्के फिरकनरेतमें ओम एक नैवाक्षरण परम पुरुषम ध्यात स तेजसी सूर्यसंपन्न यहा पादोदरस्वचा निर्मुच्यत एवं हवि स पापमान विनुक्त स सा साम भीयते ब्रह्म लोकम जीव सहतवघना परंपुर पुरुष में छते तदेत श्लोको पुनः यन इस ओंकार का ध्यान करता है त्रिमात्रण मा, का ऋमा उसका कहीं करते तृतीय मात्रा करते तृतीयमात्र कहीं मंत्र अक्षरण इस अक्षर को कोमी को तीन मत्र अक्षर परम पुरुषम अभिध्याय तो परब्रह्म का ध्यान करता है सते तेज सूर्य सम्पन्न तेज रूप सूर्य में एक हो जाता है सूर्य को जो को प्राप्त करता है तब तो तो स्व पाप से रहित तो हो जाता है उसमें दृष्टान्त श्रुति देती है यथा पादोदर त्वचा विनिर्वच्यत तो एवं ह भी सपापनाभिनि तो पादोदर पाद जिसका उधर ही पाद ही, सर्प पेट से ही चलता पाद अलग नहीं वो जैसे त्वचा विनिर्मोचते केंचला को छोड़ देता है सर्प इसी प्रकार स पापना विनिर्मुक्त पाप से रहित तो हो जाता है स सा शाम भी ब्रह्म लोक मुनियते और के द्वारा ब्रह्मलोक लोक सत्य ब्रह्मलोक लोक हिरण्य को जाता है स ए तस्मात जीवघनात इसी जीवघन है ब्रह्म लोक जीव हिरण्य ये पर है सब के पराग परम जब पर भी पर्रह्म है पुरी स्वयं सारा पुण्य व्यापक है शबके अंदर व्यवहार व्यापक है परमात्मा उसको इच्छते दर्शन करता है साक्षात्कार करता है ये सर्वत्र स्थित है तदे तो श्लोको भवत इसको कहने के लिए आगे दो मंत्र है तेसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अन विप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमाशु सम्यक प्रयुक्ता सुनकंपत ज्ञ तीसरो मृत्युमत्य है तीन मात्रा है अम मृत्यु वाली है उसका प्रयोग करते प्रयुता अन्य सत्ता परस्पर संबद्ध है अन्य सत्ता का ही अर्थ है अनविप्रयुक्ता विप्रयुत होता है विशेषण <laughs> प्रयुता विप्रयुता। विभाग से एक एक के विषय में अ उ म आ का विषय जागृत स्थान है विश्व है उ का विषय है स्वप्न स्थान तेजस से म का विषय है सुरशत स्थान प्राज्ञ है ईश्वर है एक एक विशेष न विभाग है न प्रयोग करते विप्रयुक्ता एक एक के में प्रयोग करेंगे तो ऐसे एक एक के प्रयोग नहीं करके तो कहेंगे न प्रयुक्ता है तो अप्रयुता अर्थात तो कोई एक एक में नहीं एक एक नहीं। अभी प्रायूता, अभी प्रायूता के विषय में प्रयुता नहीं और न अप्रयुत अभिप्रयुता अभिप्रयुक्ता कहने से कहीं भी अप्रयुक्ता नहीं है एक विषय में प्रयुता ऐसा नहीं और कोई विषय को छोड़ दिया ईवे नहीं तीनों में से किसी एक में प्रयोग करेंगे तो विप्रयुता हो जाएगा एक में प्रयोग किया ऐसा नहीं तो अब अभिप्रयुक्ता हो गया सब को ले लिया किंतु किन्व लेते समय किसी को छोड़ दिया ये भी नहीं एक में एक में प्रयोग नहीं हो और कहीं किसी विषय को छोड़े नहीं तो अभिप्रयुक्ता भी नहीं हो अर्थात समुच्चय करके नियम से ही तीनों को मिला करके समुचय अ ऊम तीनों को समझ करके ये तीनों मिल करके ओम उम। अ ओम जागृत सपन सुश्रुति उसके अभिमानी ही विश्वते जैसे प्राज्ञा स्थूल सूक्ष्म कारण समि है विराट वैशानर विराट अथवा देते है हिरण्य और ईश्वर इसमें भूर्भुअश इसी प्रकार अलग अलग सबको मिला करके यदि ध्यान करता है अभिप्रयुक्त अन्य सत्ता परस्पर संबंध हो करके समुचय करके नियम से ही उपासना करता है <coughs> क्रियासु बाह्य आभ्यंतर जो इसे ध्यान क्रिया है ध्यान क्रिया में प्रयोग करता है परस्पर संबंध होकर के तो बाह्य मध्यम अध्यय तीनों प्रकार तीनों विषय में ध्यान करने पर सम्यक प्रयोगतासु तीनों मात्रा का प्रयोग किया मिला करके जागृत सपन सुश्रुति बाह्य मध्यम अंतर बाह्य अंतर मध्यम जागृत सपन सुश्रुति और इस करके ध्यान करता है सम्यक प्रयोग करता है ज्ञ न ऐसे ज्ञानी विचलित नहीं होता है स्थिर रहता है अथवा ओंकार का ध्यान करता है इस स्थान से मात्र तो ओंकार रूप से देखता है इसे सर्वात्मू में होता है किससे भी विचलित नहीं होता है ऋग्भिरेत यजुर्भिंतरीक्षम साम तत्त कवयो वेदयते तमोकारेण तमोंक नैवाय तने विद्वान्तम अजरम अमृतम अभयम परमचे ऋग भी एक तम के द्वारा एतम तम मनुष्य लोग को प्राप्त करता है जजु भी अंतरिक्षम जजु के द्वारा अंतरिक्ष सोम चंद्र जिसमें है के द्वारा ब्रह्म लोक तृतीय मात्रा है कवयो वेदयंत है कवि कांतृषि ज्ञानी लोग उपासना करने पर उसको प्राप्त करते जानते हैं तम ओंकार आयत न ये तीन प्रकार है ओ औ करके ओंकार साधन से परब्रह्म को प्राप्त करता है विद्वान आयतन न अन्य विद्वान य तत्थ शांतम जो परब्रह्म क्या है शां सत्य है शांत है उपद्रव रहित है जरा रहित है अजर अमृत है मृत्यु रहित है जरा रहित मृत्यु रहित अवयम भयवर्जित परमच उषम परब्रह्म है उसको प्राप्त करता उस्को प्राप्तकर्ता हे अथ हेनम सुकेश भारद्वाज पगवनिण्यनाभ कौसल्योराजपुत्र मेैत प्रश्नमृत षोडशक भारद्वाजपुरशंथ तमहमकुमाररम भ्रुव नाहमीम वेद यद्यहमीमेदिश कथमते कथम तेना वक्ष समलोभा येष परशुष्यति अनृतमती तस्माहाम्यनृत सतूषि रथमा पर पृछा क्वा सपुरस ष प्रश्न है सुकेशन भरद्वाज गोत्रपत पृछा सुखेशन हे भगवन हिरण्यनाभ नाम से कौशल को कौशल राज्य में राजपुत्र माम उपेत्य मेरे पास आकर कर के माम उपेत्य एक तम प्रश्न पृछतम पूछा क्या पूछा हे भारद्वाज षोडश कलम पुरुषों व्य षोड़श कल पुरुषों का आप जानते हैं तो हमको उपदेश कीजिए कहकर पूछा तम अहम कुमार अभूर्वम जो कुमार है उसको कहा ना हम इम वेदम में नहीं जानता हूँ इतने बड़े ऋषि है बड़े प्रसिद्ध है म, म, कुमार गया पूछा कहते नहीं जानता हूँ उसका विश्वास नहीं हुआ नहीं जानते कैसे कहता इतने बड़े आदमी जानना चाहिए हम ना हम इम वेदम यदि हम इम अभेदिशम कथम तेनावी उसका संदेह हुआ एक केस नहीं जानते इतने बड़े हो कर के कोई बच्चा बालक उसके पिता माता संस्कृत पढ़ाते हैं के वक्त ने देखा संस्कृत बोलता है कोई बड़े आदमी आ उसको बोला इसका अर्थ बताए किसी हु? वो नहीं बोल पाया हाँ इतने बड़े आदमी संस्कृत नहीं जानते हैं सोता हम जानते हैं तो इनको किसने नहीं आएगा जो नहीं पढ़ता उसको क्या आएगा विश्वास नहीं होता है बोले इतने बड़े आदमी पूछा नहीं बोल पाए पिता से बोलता है जाए समझाए वो नहीं पढ़ाए इतने बड़े आदमी नहीं पढ़े <laughs> तो बड़ा होने पर क्या है जो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा नहीं आएगा पढ़ेगा तो आएगा तो ये विश्वास जब नहीं हुआ उसको विश्वास दिलाने के लिए कहते यदि हम इमाम अभिधिशम कथम ते नाब अक्षमिति यदि मैं जानता तो कौन क्यों नहीं कहता ऐसा मैं नहीं जानता हूँ उसके बाद कहीं ये भी झूठ बोल सकता है ऐसा नहीं समूल वाय मूल के साथ सूख जाता है नष्ट हो जाता है ये यो अनुतम है भिपति जो मिथ्या भाषण करता है इसलिए मिथ्या भाषण में नहीं कर सकता हूँ ये वस्तुतः मैं नहीं जानता हूँ तस्मा नारहा में अनुतम तुम मिथ्या भाषण में नहीं कर सकता हूँ जानते हुए मैं ऐसा नहीं कहूँ ऐसा नहीं है ऐसा कहने पर सत्ष्णिम रथम आरू है और कुछ नहीं पूछा नहीं देखा चुपचाप लज्जित होकर के जैसे आयता में जढ़ करके ऐसे चला गया तो तो, तो चला गया लज्जित होकर इसको क्या लगेगा ये भी अलज्जित हो गया और वो अंदर मन मन में है और क्या पूछा सोड सको छोड़ सो क्या सोलो सकल क्या है और तो, तो हम पतना नहीं इसे तम तो आम पूछा क्वास वो पुरुष सोड़ो सको पुरुष कहाँ है हम पूछते हैं बताए यहाँ जैसे पूछा और ये उत्तर नहीं दिया भगवान भाष्यकार कहते यदि कोई आचार्य जानते हैं और योग्य से आता है न्याय से आता है उसका अवश्य उपदेश करना चाहिए यह मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार किसी को साधकों को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए यह कहा गया जो मिथ्या भाषण करता है सूख जाता है नष्ट हो जाता है उसका पुरुषार्थ भ्रष्ट हो जाता है इसलिए मिथ्या भाषण कभी भी किसी अवस्था से नहीं करना चाहिए तस्में सहोभाष यही अंत शरीर सौम्य सपुर यस्ने षोड़कला प्रभवती तस्म से पिप्पलामहर्षि सुकेश भारद्वाज सेम सौम्य सम्य प्रिय दर्शन प्रिय अंत शारी सपुरश प्रतिष्ठित यस्ने षोडसकला प्रभव जिसमें ये षोड़शकला उत्पन्न होते हैं इसमें प्रतिष्ठित है तो षोड़ शक्ला जिसमें उत्पन्न होते पुरुषों का विशेषण दिया कला की उत्पत्ति होती है तो किसी क्रम से उत्पत्ति होती है ये कहते हैं सहीच्छा चक्रे कस्मिन्हम उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामी कस्म वह प्रतिष्ठितें प्रतिष्ठायामी इच्छा चक्रे ऐसे विचर विचार किया परमात्मा ने षोड़ शक्लो पुरुष पूछा तो विचार किया ये कि किसके उत्क्रम होने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊँगा किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा ऐसे विचार किया विचार करके आगे सृष्टि की उसने सब प्राणम असृजत प्राणाश्रद्धा खुर्ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रिय मन अन्नम अनात वीरियम तपो मंत्र कर्म लोका लोकेश सब प्राणम असृजत प्राण की सृष्टि की परमात्मा ने अब प्राणाश्रद्धा उसका श्रद्धा है श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि है विश्वास <coughs> ख वायु ज्योतिर आप पृथ्वी पांच इंद्रिय प्राण श्रद्धा और पांच इंद्रिय हो गई अगे मन कितने हो गए प्राण श्रद्धा दो पांच भूत है और इंद्रिय और मन पांच भूत तो सात इंद्रिय और मन इंद्रिय पांच है सात मार्च बारह के तेरह हो जाएगा अन्न अन्न से वीर्य वीर्य तप मंत्र कर्म लोक नाम तो ये इंद्रियों के एक लेन से होगा प्राण श्रद्धा और पांच भूत हो गए इंद्रिय मन अन्न वीर्य तप मंत्रकर्म लोकनांद्रियशब्देकिया ये तासाम षोडशकला सथम संदमा समुद्राण सम्राप्यास्त गिदापे समद्रित प्रोच्यतेमेवा पिद्रष्टोरिमा षोडशकला पुषायण पुषं प्राप्यास्ता गति भिदे से चासा नामे पुष्व अमृतो भवति तदेश श्लोक जिस प्रकार नदी सौ बहने वाली है समुद्र समुद्रयन समद्रको जाते समुद्रुकाश्रय सम्राप्य समुद्र को प्राप्त होने पर नदी समाप्त तो हो जाती जातीते तम रूपे नाम, नाम हो जाती समुद्र मेमील पर समुद्र इतव प्रच्च्य समुद्र ही कह जाते हैं और नदी का नाम नहीं गंगा हो गोदावरी हो कृष्णा हो नर्मदा हो समुद्र मिल गए तो समुद्र ही कह नाम रूप समाप्त हो गया इसी प्रकार एवं एवास्य से ये परिदृष्ट दर्शन का कर्ता स्वरूप हो तो चेतन सारे जानने वाला प्रकाश करने वाला साक्षी दृग ये महा षोड़श कला ये जो षोड़श कला है प्राण से लेकर नाम तक पुरुषम प्राप्य पुरुषय अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा ब्रह्म है उसमें प्राप्त होकर के तद्रूप तो होते हैं। तो अस्तम ग्छंती जो ज्ञान हो जाता है फिर ज्ञान प्रज्ञानष्ट हो गया सब सम अस्त हो गए धिध्य चासम नाम रूप का नाम रूप समाप्त तो हो जाता है पुरुष ही तो एवं पृछ्यते पुरुष ही कहा जाता है सहज पुरुष अधिष्ठान अकलह कला रहते कोई कला उसमें नहीं है कला का लय हो जाता है केवल अज्ञान के कारण कला है वस्तु तो कला आदि कुछ नहीं अज्ञान ब्रह्मज्ञान से नष्ट होने पर अविद्याकृत कला ही समाप्त हो गया तो अकल हो गया और अमृत मृत्यु रहित है क्योंकि कला जब तक तो अविद्यात कला शुभ है प्राणादि तत्कृत मृत्यु है और कला समत्ता समाप्त हो जाने पर मृत्यु ने अमृत हो जाता है मुक्त हो जाता है तद ऐसा श्लोक इसको कहने के लिए आगे मंत्र है अराइव रथनाभुक यस्म प्रतिष्ठितः तम वेद्यम पुरुष वेद यथा मा वो परिव्यथा परिव्यता रथनाभु अराव रथ के नाभि बीच में रहता है नाभी चार तरफ अर रहते अर के चार तरफ नेमी कह जाते हैं रथनाभि में जैसे अर प्रतिष्ठित है, है। जिसमें कल कुला, कलासु प्रतिष्ठित है तम प्रतिष्ठा जो पुरुष है, है वेद जहमे उसको वेद जाने जिससे यथा मां वो मृत्यु परिव्य था जिसे इस तुमको को मृत्यु कष्ट नहीं दे उसको जानना चाहिए इसी पुरुष ब्रह्म अपने स्वरूप है जिसमें सब कला प्रतिष्ठित है सब का, उसको जानना चाहिए नहीं जाने तो जन्म मृत्यु को प्राप्ति की प्राप्ति होती है मृत्यु में कथा कष्ट नहीं तो हो इसलिए उसको जान तहन अभी ऐसे उपदेश हो गया सारा महर्षि उपदेश सुनकर के उपदेश करने के बाद महर्षि विपराद अंत में कहते हैं तान होवाच एतावदेव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद नात परमस्ती सबको कहा उपदेश करने के बाद होवाच एतावदेव अहम एक तरम ब्रह्म वेद ये जो परम ब्रह्म है ये इतने ही मैं जानता हूँ एतावत इतने ही मैं जानता हूँ ये पर के विषय में इतने ही मैं जानता हूँ इतने ही जानता हूँ कौन से और कुछ जानने का बाकी है फिर उन किसके पास जाएंगे इस लागे का हैं नाथ परम स्थिति इससे पर कुछ है ही नहीं जो उपदेश करना था सो कर लिया उसके आगे कुछ है ही नहीं तो ये पर्याप्त है यही उपदेश है तो नहीं तो शिष्य समझिए कि इतने में ही जानता हूँ तो और कुछ होगा जानने के लिए फिर जानना पड़ेगा अन्यत्रा कहीं ऐसे नहीं कृतार्थ होने के लिए कहा यही पर और आगे कुछ है नहीं तो शिष्य उपदेश ग्रहण करने के बाद जब फल प्राप्त करते हैं तो कृतज्ञता निवृत्ति के लिए विद्या निष्क्रय के लिए कहते हैं विद्या का निष्क्रय नहीं हो सकता है कोई ब्रह्म विद्या के लिए कुछ दे करके दक्षिणा दे करके से अन्य नहीं हो सकता है तो उसमें जहाँ कुछ शिष्य देते हैं पूजा करते हैं कुछ करते हैं दक्षिणा देते हैं वो कृतज्ञता के निवृत्ति के लिए न कि अनणी ऋण मुक्ता नहीं हो सकता है ऋण मुक्त होता है यदि स्वयं साक्षात्कार कर लिया ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कोई ऋण नहीं तब तक नहीं तो ऋण रिन, है तो भी कृतघ्ता निवृत्ति के लिए आगे उनकी पूजा करते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्ति के पश्चात ते तम अर्चयंतस्त ही न पिता यो अस्माक ता, पारम तारयसी नम परम ऋषिभ्यो नम परम ऋषिभ्य साक्षात्कार <laughs> हो जाए तो भी आवज त्रयोग वंद्या वेदांत तो गुरु गुरुरीश्वर वेदांत तो का श्रवण वेदांत तो का बंधन चिंतन ज्ञान हो जाए तो जब तक प्रार्थ जीवित है तब तक गुरु ईश्वर ईश्वर की अर्चना कम से कम लोकसंग्रह लोक, लोक अनुग्रह करने के लिए भी और कृतज्ञता कृतज्ञता अशिष्टता की निवृत्ति के लिए शिष्टाचार पालन करना चाहिए ते तम अर्चयन उनके पूजा करते हुए कहा तुम ही न पिता आप ही हमारे पिता है पिता तो जनक तो पिता है जनक उपनेता च विद्याम प्रय्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते तो पितर स्मृत ये पाँच गो कह पिता कहे गए जनक है पिता जो जन्मदाता है उपनेता उपनयन करने वाले यज्ञ पिता संस्कार उपनेता जो उपनयन संस्कार में भी कुछ कर्म करना पड़ता है जो करते हैं जो कर नहीं कर पाता है खर्च अन्य कोई कर दिया अथवा जो ब्राह्मण उपनयन संस्कार करके गायत्री उपदेश करते वो भी पिता है उपनेता च यश्च विद्या प्रयश्यती जो विद्या प्रदान करता है वो भी पिता है और अन्नदाता अन्नदाता भी पितृत्व अन्नदान कर देने वाले और भयत्राता भय से रक्षा करने वाले ये पांच ही पितर स्मृत तो ये कहें तो आप ही पिता आप, आप हमको ब्रह्म विद्या प्रदान करने से आप पिता है जो सामान्य जन्म देने वाले पिता वो भी पूज्यतमय है ये जो शरीर को देने वाले ये शरीर की शरीर के पिता है वो भी पूज्य है और आप जो हमको ये दिया अभय देने वाले ज्ञान प्रदान करने वाले वो सबसे बढ़ करके है क्या कहना है इसरा आप ही पिता ये अविद्याया परम पारम तारेसी अविद्या के परम पारम ज्ञान प्रदान करते हैं पार्थिव शरीर है ये ये शरीर देने वाले पिता है और ये ब्रह्म रूप शरीर को देने वाले ज्ञान से पर गुरु क्या देते हैं ब्रह्म रूप शर्य शरीर का स्वरूप ब्रह्मस्वरूप को प्रदान करते है हे तो ब्रह्मस्वरूप सभी ज्ञान के तरह उसको प्रकट कर देते हैं इसलिए अविद्या जो विपरीत ज्ञान से जन्म मरण आदि संसार से परम पार को आप पहुँचाते हैं सारे से इसलिए आप हमारे पिता है और उनको क्या देंगे जनक याज्ञ बल के संवाद में आएगा पहले गो सहस्त्र दत्ता में गो सहस्रम दत्ता में इसे कहते कहते कहते अंत में जब कृत्यार्थ हो जाता है कहता सारा विदेह दे देता हूँ माम चापी सह दास्याय और मैं भी मुझे दे देता हूँ दास्य दास भाव के लिए तो सब और आगे देने के लिए कुछ नहीं है ये भी सब दे करके क्या कहते नम परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य परम ऋषि परम ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय करता परम को बार बार नमस्कार है और नमस्कार से अतिथर्थ तो कुछ देने का है नहीं सब कुछ समर्पण हो जाता है उसके बाद केवल नम परम नमस्कार ही करना होता है ओ भद्रम कर्णे शृणव्याम देवा भद्रम पश्येम्षत्र स्थिस्तुवास्तनुरीशेम देवित यदा स्वस्तिद्रृद्धश्रवा स्स्तिषा विश्वदा स्वस्ति नचो अठनेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम शांति शांति शांति प्रश्नोपनिषद के बाद मुंडक उपनिषद है मुंडकोपनिषद में मंत्र रूप से जो कहा गया उसका ही विवरण प्रश्नोपनिषद में आया तो विषय समान है अलग मंत्र अलग रूप से उसी को ही इसमें वही इसमें स्पष्ट रूप से और थोड़ा स्पष्टीकरण होगा क्रमशित मुंडक के बाद प्रश्नोपनिषद का भाष्य इस भी कोई मानते हैं ये भी अथर्विद्य वही शांति है ओम भद्रम कर्णे शणयाम देवा भद्रम पशेम्षिजत्र स्थिंगे वेरि वशेम यदा स्वस्ति न स्वस्तिना वृद्ध शवा स्वस्ति पूषा विश्वदा स्वस्ति नस्ताच्युअरिष्टनेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओ शांति शांति शाति ब्रह्मा देवा प्रथम संबभूव विश्व कर्ता भुवन से गुप्ता सब्रह्म विद्याद्यातिष्ठाथर्वाय ज्येष्ठपुत्रा प्रा ओम पर्रह्म का स्मरण करके प्रारंभ करते वैदिक मंत्र प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण किया जाता है ब्रह्मा स्वयं परब्रह्म है ब्रह्मा देवाना प्रथम संभव हुआ देवाना मध्य ब्रह्मा पहले हुए धर्म ज्ञान ऐश्वर्य सम्पन्न सब को अतिक्रम करके ब्रह्मा पहले हुए प्रथम संभव हुआ जो विश्व से कर्ता सारे जगत का करता है अरे भुवन से गोपता रक्षा करने वाले उत्पन्न करके रक्षा करने वाले सब ब्रह्म सर्व विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठा अत्थरवाय ज्येष्ठ पुत्र प्राह ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म विद्या का उपदेश किया ब्रह्म विद्या ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म का ही ज्ञान ये अथवा ब्रह्मेण उक्ता विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी ने उपदेश किया सर्वविद्या प्रतिष्ठा जितने विद्या है स्विद्या की प्रतिष्ठा है आश्रय सारे विद्या का जो ज्ञेय वस्तु है जितने विद्या जितने बुद्धि उसके द्वारा जिस जिस को जानते हैं केवल एक ब्रह्म ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या सर्व विद्या का विषय अनेक विद्या है बहुत विद्या है शास्त्र विद्या तो अलग है अलग विद्या बहुत ही है जितने प्रकार है सारे विद्या के द्वारा जो ज्ञ होते हैं सारा प्रपंच सारा ब्रह्मांड एक ब्रह्म विद्या के ज्ञय के अंतर्भुत है ब्रह्म विद्या का ज्ञान ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्म विद्या होने पर एक ब्रह्म के ज्ञान से का ज्ञान हो जाता है इसे सर्व विद्या की प्रतिष्ठा अथर्वाय अथर्वय प्राह ब्रह्मा जी की सृष्टि में अनेक कल्प में अनेक प्रकार सृष्टि पुत्र है किसी कल्प में ब्रह्मा जी की पहले पुत्र हुआ था ज्येष्ठ पुत्र अथर्व नामक ज्येष्ठ पुत्र के लिए उपदेश किया ब्रह्म विद्या का अथर्वणे या प्रबदेत ब्रह्मा अथर्वा तम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्या स भारद्वाजय सत्यवाय प्राह भारद्वाजो अंगिसेस पराबरा अत्थर्वणे ब्रह्मा प्रबदेत अथर्व के लिए जो ब्रह्माजी ने उपदेश किया तम अथर्वा पुरा उच अंगिरे अंगिर अंगीर का अंगिरे अंगिर नाम अंगिर्नामक उनके uh, शिष्यों को उपदेश किया पूरा पहले उपदेश किया था ब्रह्मविद्या ताम ब्रह्मविद्याम पूरा पूर्व काल में अथर्वा अंगिरे उवाच अथर्वा ने अंगिर नामक ऋषियों से उपदेश ऋषियों को उपदेश किया था स अंगिर नामक ऋषि भारद्वाजाय सत्यवाह प्राह भरद्वाज गोत्र सत्यवाह नामक उसको ही उस ब्रह्म का उपदेश किया भारद्वाज अंगिर से परावरा अरे भारद्वाज ने अंगिरस अंगिरस नाम का परे तो अंगीर थे भारद्वाज का आचार्य अंगिरी अंगीर भारद्वाज के शिष्य का नाम है अंगिरस अंगिरसे अंगिरस के उपदेश किया अपने शिष्य अथवा पुत्र है परावराम पर परस से ही अवर से प्राप्ति हुई परेश परे परस्माद अवरे प्राप्ति प्राप्त थे परावरा परासे अबर गुरु से शिष्य शिष्य इस प्रकार जो प्राप्ति पर ब्रह्मवेद्या ये विद्या का उपदेश भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा पुत्र अंगिर नाम को अंगिर्नामक ऋषिको शौनक वै महांगिम विधिवप्रछ कस्म भगवो विज्ञाते सर्विद विज्ञात होती शौनक महाशाल महागृहस्थे गृहस्थ धर्म पालन करने वाले वेद शास्त्र आदि अध्ययन करके सब जानने वाले साधन संपन्न होकर के अंगीरसम विधिवत उपसन्न पप्रच अंगीरसा आचार्य है ये भारद्वाजी का शिष्य है उनका विधिवत विधिपूर्वक जैसे शास्त्र में कहा गया शिष्य योग्य आचार्य के पास विनय विनयपूर्वक समृद्व ग्रहण करके विधिवत उपसन्न पास में गया शिष्यत्व तो न जा करके फिर उनके पास उनकी अनुमति लेकर के फिर पप्रच पूछा हे भगवह कस्मिन विज्ञात सर्वविदम विज्ञात होती थी इत पप्रच किसके ज्ञान हो जाने पर ये सबका ज्ञान हो जाएगा यहाँ प्रश्न क्या किसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा तो अर्थात उनको मालूम था एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा एक ही ज्ञान से सौ का ज्ञान हो जाएगा मालूम हो तो किसके पूछना चाहिए क्या कोई एक सा एक है जिसके ज्ञान होने पर का ज्ञान होगा अच्छा एक के ज्ञान होने से का ज्ञान होगा ये संभावना कैसे पहले हुई ऐसे तो लोक में नहीं दिखा जाता एक ज्ञान से का ज्ञान हो ये लोक में दिखा जाता है सुवर्ण के ज्ञान से सुवर्ण से बने गए जितने भूषण सो सोना है ज्ञान हो जाता है मिट्टी को जान लिया मिट्टी से बने गई घटेश को जान लेते हैं तो इसी प्रकार कारण के ज्ञान से कार्य उत्पादन कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है तो ये सारे जगत कार्य हैं, उनका कोई कारण होगा तो उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा तो ये कौन है जिसके ज्ञान हने पर सर्विधम विज्ञातम विशेष रूप से, से साप साप ज्ञात हो जाएगा तस्में सहोवाच तस्में शौनक के लिए अंग्य ने कहा दे द्वे देदी तव्य हस्म ब्रह्मा विदो वदी परा चय परा चे दो विद्या प्राप्त करना जानना है जिसको ब्रह्म विद्या लोगों, लोगों कहते हैं ब्रह्मविद लोग ज्ञानी लोग कहते हैं बदंती पराच एव अपरा दो विभाग कर दिया एक है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या स्वयं अपरा विद्या क्या है परा विद्या क्या है कहते हैं <coughs> तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथरो शिक्षा कल्पव्याकरण निरुत छंदोज्योतिषमी अथ परा यया तदक्षरगम्य मध्ये अपरा अपरा विद्या कौन है ऋग्वेद यजुर्ेद सामेद अथर्वेद चार वेद का नाम हो गया अरे के अंग है शिक्षा कलव्याकरण निरुत्त छंदोज्योतिषं <coughs> इति समाप्ति अपरा विद्या हो गई आगे परा विद्या कहते अथवा परा यया तदक्षर अधिगम्य थे जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म जाना जाता है वो पराविद्या अक्षर ब्रह्म की विद्या है यहादक्षरमगम्य अक्षर ब्रह्म का जान ब्रह्मज्ञानी परा विद्या है यदृश्यम अग्राह्यम वर्णमच्रोत्रम तदपाण अद नि विभु सर्वगत शुसूम तद व्यम यदूतोनी परीपश्य धीरा यद तद अदृश्यम जो अदृश्य ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं दृश्य नहीं होता है <coughs> अग्राह्य कर्मेंद्र का विषय नहीं है रोत्रम गुत्र उनका नहीं मूल कोई नहीं मूल सब उसे अनादि है अवर्णम कोई वर्ण उसमें नहीं वर्ण शुक्लादि गुण अथवा स्थूलत्वादि धर्म स्थूलत्वादि धर्म कुछ नहीं है सूत्रम यह तत्त अदृश्यम का विषय नहीं अग्रह्य कह करके कर्मेंद्रिका विषय नहीं कहा गया अगोत्र गोत्र अविद्यम गोत्र यस मूल नहीं है वनादि है उनका कोई कारण नहीं है अवर्णम अविद्यम वर्णो यस्य द्रव्य का धर्म होता है धर्म नहीं है और नीलपितादि वर्ण भी नहीं है शक्षिस्त्रवर्जित पश्य चक्षुषा श्रृणुत्य कर्म इस चक्षु श्रोत्रिपापाद जवन गहित पाणीपाद हाथ पादरहित नित्य विभु विवध प्रकार विभु विभुव्यापक भी आगे सार्वकताया इसी विभु का सहाँ अर्थ विवधेन नान नाकार विभु नाना प्रकार क्या है? ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक जड़ चित्रन चितन सब ही परब्रह्म ही है नाना प्रकार से दिखता है सर्वगतम सर्वव्यापक है सुसूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है स्थूलत्व का कारण होता है गुण आकाश में एक शब्द है दो गुण हो गया वायु में स्पर्श आ गया उससे थोड़ा स्थूल हो गया वायु से अधिक गुण है तेज में रूप आ गया उसके अपेक्षा तुरतर हो गया उसके अपेक्षा अधिक गुण आ गया जल में स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस चारे गुण हो गए इससे और हो गया, गया। पृथ्वी और है उसमें और एक गंध गुण आ गया और जो ब्रह्म है अत्यंत सूक्ष्म उसमें कोई गुण नहीं है तद अव्ययम जिसमें कोई धर्म नहीं है धर्म द्वारा व्यय विकारक प्राप्त होता नहीं अत्यंत सूक्ष्म होने का नाम और उसमें कोई समुदाय अवय नहीं जो अवय नष्ट होगा निरवय है इस उसका विनाश नहीं होता है विकार नहीं होता है यथ तो भूत योनि भूतानाम योनि सबका कारण है स्थावर जंग में जितने सबका कारण है धीरा परिपश्यती ऐसा धीरा धीरा विवेक लोग उनको अक्षर को जानते हैं जिस विद्या से वही विद्या है परा विद्या भूतों की योनि अक्षर कहा गया तो भूतों की योनि कैसे है उसके लिए दे दृष्टान देते यथोसृजते गृहते चथा पृथिव्या ओषधय समव पुरुषा के केश लोमा तथा अक्षरा संभवती हिस्व यथा उर्णना सृजते गृहते चर्नना भी, भी कीट होता है मकड़ी दृष्टान्ते नि उपादन कारण दोन ब्रह्म जगत की सृष्टि करने के लिए परब्रह्म उन्हीं के पास कोई उपादान नहीं है स्वयं उपादान स्वयं निमित्त वस्तुतः कुछ कार्य बनाने के लिए उपादान निमित्त कुछ जरूरत है माया से दिखाने के लिए जादूगर दिखाता है कुछ नहीं ऐसे दिखा देता है ये स्वयं ही तद्रूप से दिखते हैं स्वयं ही तद्रूप हो गए होते नहीं दिखते हैं इसमें दृष्टांत तो कैसे लोक में दिखा जाता है कुलाल घट बनाता है तो मिट्टी लाना पड़ता है निमित्त कारण अलग उपादान कारण अलग एक एक से होगा इसलिए दृष्टांत देते हैं जैसे लूता कीटह मकड़ी धागा बनाता है सृजत घृणत बनाता है उसको अपने में ले लेता है यथा पृथ्वी में औषध संभव पृथ्वी में औषधि पृथ्वी मिट्टी है उसमें से भी, भी पेड़ पौधे से होते हैं यथास्तः पुरुषार्थ पुरुष से विद्यमान पुरुष से जीवित पुरुष से केस लोग उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार अक्षराद संभवती है अक्षर ब्रह्म से सारा विश्व इस प्रकार ब्रह्मांड उत्पन्न होता है संपूर्ण जगत दृष्टांत बहुत इत्यासरल से समझने के लिए परब्रह्म से माया के कारण सारे जगत की उत्पत्ति सपना में सब लोग थोड़े निद्रा के दोष से प्रपंच बना देते हैं तो माया है महा माया है पर ब्रह्म है माई माया वो इसे जगत जिस प्रकार सपन में आप बनाते हैं पर ब्रह्म इस प्रकार ये ब्रह्मांड बनाए ये सब इसे वास्तव नहीं किंतु इसे दिखता है अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान को पराविद्या कही गई और ब्रह्म विज्ञान है जिसके सब का ज्ञान हो जाता है किसके ज्ञान से सब का ज्ञान एक प्रश्न हुआ था एक ही ब्रह्म है सब का कारण उपादान है उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है ब्रह्मा से उत्पन्न होता है किस प्रकार उसको बताने के लिए क्रम दिखाते हैं तपसा चीयते ब्रह्म तत्विजाते अन्ना प्राणो मनः सत्यम लोक कर्म शुचा मृतम तपः पहले ये ज्ञान रूप तप है ये ज्ञानमय तप ज्ञान ही तप है उत्पत्ति को जानते हैं ब्रह्म पहले उत्पादन करने की इच्छा हुई ये तप प्राणियों के आदृष्ट जब तैयार हो जाता है आगे सृष्टि होने के लिए माया में क्षोभन होता है माया में क्षोभन से मायाविष्ट चेतन में ऐसे हुआ उत्पादन करने की इच्छा होती है ये चीयते उत्पत्ति को, प्रा, को प्रा, ब, प्राप्त वृद्धि को प्राप्त करते उपजय वृद्धि वृद्धि को प्राप्त करते अर्थात उत्पादन करने की इच्छा वाले हो जाते हैं तत्व तो अन्न मभिजाए उसके बाद अन्न होता है जैसे बीज से अंकुर होता है ऐसे अन्न उत्पन्न होता है जैसे अव्याकृत ही अन्न शब्द से कहा माया माया तो अनादि है पहले से है, तो भी अनादि माया उससे ईश्वर की इच्छा होने पर माया विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर उसे माया जगत उत्पत्ति करने के लिए तैयार हो जाती है अभिमुख हो जाती यही अन्नम अभिजात कहा अन्न शब्द से माया लेना अन्य अद्यत अन्नम भुज्यते अव्याकृत है कारण है माया है माया में सृष्टि करने के लिए जो थोड़े तैयार होता है वही जायते कहा उत्पत्ति नहीं हुई थी माया अनादि होने किंतु उत्पत्ति करने के तैयार हो हुई क्षोभण हुआ फिर माया में क्षोभन होने के बाद प्राण प्राणे हिरण्य गर्भ फिर माना मन उत्पन्न होता है सत्यम सत्य सत्य आकाश आदि भूतपंचों को सत्य शब्द से कहा मन के बाद उत्पन्न होता है यद्यपि मन अपंचीकृत भूत से उत्पन्न होता है तो भी स्थूल भूत को लेना आकाश आदि के उत्पत्ति लोक कहा उसके बाद भूरादि लोक उत्पन्न होते हैं पांच भूत से और लोक में लोक में विभिन्न प्रकार के प्राणी हुए उनके कर्म होता है कर्म होने के बाद वनाश्रम कर्म होने के बाद कर्म से ही कर्मच फल प्राप्त होता है कर्म फल प्राप्त होने पर अमृत में कहा गया कर्म फल अमृत कहा गया क्योंकि कर्म जो क्या उसका फल फल भोगना पड़ता है नष्ट नहीं होता है केवल ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होगा नहीं तो कल्पक सतरपी नाभूतम क्षेत्र कर्म कल्पकुट सती रवि सती रवि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जितने कर्म करते हैं पाप कर्म करते हैं जान बुझ करके किसको पता नहीं चलता है बड़े खुशी पता क्या नहीं चलेगा परमात्मा को कौन छिपाएगा वो कर्म फल आगे भोगना ही पड़ेगा इसलिए गलती दुष्ट कर्म जानते हुए गलत नहीं करे उसका फल उसका फल भोगना ही पड़ेगा इसलिए कर्म को अमृत कह दिया कर्म कर्मफलों को सत्य कहीं कहीं कह देते क्योंकि अवश्य ही फल देगा कर्म फल नष्ट नहीं होगा ये सब उत्पन्न हुआ इस विक्रम से यह सर्वज्ञ सर्विद यम तप तस्मात ब्रह्म नाम रूपम चाएते जो सर्वज्ञ और सर्वीति है सामान्य रूप से सब जानते हैं तो सर्वज्ञ और विशेष रूप से व्यष्टि अलग उपाधि विशिष्ट अलग अलग जानते हैं तो सर्वीति ये ज्ञानमय तप उनका तप ज्ञान में है ज्ञानी ही तप है सामान्य रूप से इसी प्रकार ब्रह्म से सर्वज्ञ ब्रह्म से एक त्रह्म जायते ये ब्रह्म कार्य कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म, कारे ब्रह्म होता है हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है अपंचीकृत भूत होने के बाद अपंचीकृत भूत से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतकर्ण प्राण की उत्पत्ति होती तो समि ज्ञा बुद्धि और प्राण उपाधिक है हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्षिमानी हिरण्य गर्भ वो उत्पन्न होता है ब्रह्म उसके बाद नाम नाम है चैत्र मित्रादि नाम है उसका रूप है नील पितादि रूप है ये सब उत्पन्न होते हैं इसी क्रम से उत्पन्न होते हैं सारे वेद और अंग ये सब कह दिया अपर विद्या में आ गया और परा विद्या में ब्रह्म कह दिया ये दोनों विद्या और विद्या में विचार कर दिखाएंगे एक संसार प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे दिखाते हैं तदैत सत्य मंत्रु कर्माणी कवयो यान्यपात्रेताया बहुधा सतता आचरत नियतम सत्य कामा ये सब पंथ सुकृतलोके तदेत सत्यम इसको सत्य कहा गया ये सत्य कौन है मंत्रु कर्माणी मंत्र ये कर्म है मंत्र है कर्म प्रकाशक ये कर्म है सत्य है फल देता है अवश्य यानी कवय अपश्य कवि कांतदर्शी जिनको देखा ये कर्म है मंत्र के द्वारा प्रतिपादित बीते कर्म तानि तीन बहुदा बहुता त्रेता शब्द का विभिन्न प्रकार थकिया युग भी है अथवा त्र होता अध्यु और उद्गाता तीन ऋत्यु के द्वारा कर्म होते हैं ये ये कर्म है और त्रेता शब्द से त्रेता युग में भी होता है कर्मी के द्वारा ये बहुधा संततानी बहुत कर्म से होते थे मंत्र के द्वारा रिक आदि कर्म में सब कर्म जितने कहे गए अग्निहोत्र आदि कर्म है अन्य सब कर्म भीत है ये कर्म करने के लिए ऋतिक होते हैं तीन वेद के तीन ऋतु होते हैं ये अजुर्वेद के ऋतु के नाम अध्यय साम का है उद्घाता ऋग्वेद का है होता और एक होते ब्रह्मा जो चतुर्थ है जो सर्व वेद के ज्ञाता होते हैं ये तीनों कर्म अनुष्ठान करेंगे और ब्रह्मा केवल बैठ करके देखते हैं कहीं कुछ त्रुटि हो तो मा त्रुटि करेंगे तो ये सब त्रेता तीन ऋतु के द्वारा होने से त्रेता हुआ और तीन तृतायु में बहुधा संततानी से कर्म होता था ये कर्म को तानी नहीं आचरत संतत सम्यक होते थे अधिक रूप से नियतम नित्य ही सत्य सत्यकाम उसको नित्य ही कर्म करो जो वर्नाशम भीत धर्म उसको अवश्य ही पालन करो ये सुकृत ही करता निवर्तित कर्म का लोक अवश्य में फल प्राप्त होगा इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए सुकृत ये सब पंथा ये मार्ग है सुकृतस्य से लोक स्वयंकृत कर्म के फल भोगने के लिए लोक्यत भुज्यती तो लोक कर्म फल प्राप्ति के लिए यही मार्ग है अपने विहित कर्म अनुष्ठान करो निश्चय ही कर्म करो तब इस फल की प्राप्ति अवश्य होती है तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए कहा गया अग्निहोत्र कर्म जो करेंगे उसके लिए खाली अग्निहोत्र नहीं है बहुत कर्म है सब कर्म करना चाहिए अग्नोत्तर प्रथम कहा यदा लेलायत हि अर्चि समिध्ये हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरेहुति प्रतिपादय यदा ही अर्ची लेलायते अग्नि आदि से, से अग्नि प्रज्वलित होने पर हव्यवाहन हव्य वाहन हव्य जो हवन किया जाता है हव्य उसको बह वहन करने वाले अग्नि अग्नि देवताओं को हव्य प्रदान करते हैं इंद्राय वरुणाय स्वाहा डालते तो हैं अग्नि में इंद्राय स्वाहा कहेंगे अग्नि में दृढ़ता डालते अग्नि में तो अग्नि उसको लेकर प्राप्त कराते हैं इसलिए उनका नाम हव्य वाहन और अग्नि में डालना कब समिधे सम्यक इंध्य प्रज्वलित पहले अग्नि प्रज्वलित तो हो ईंधन समिध्यादि के द्वारा समिध्य सम्यक इधे दीप्त प्रज्वलित हर चीज ज्वाला निकलती है ज्वाला जब निकलती तदा आज्य भागो अंतरण आहुति प्रतिपादय आज्य भाग ये कर्म करते हैं आहव अग्नि के दोनों तरफ इसे दो आज्य भाग कर्म है अग्नि स्वाहा सोमा स्वाहा ऐसा कह करके अग्निहोत्र के दोनों तरफ दा, दा, दोनों पार्श्व में आज्य भाग होता है दोनों के बीच में आज्य भाग है और अंतरालय आहवन अग्नि में आहुति प्रति प्रतिपादय आहुति प्रदे आहुति का बहुवचन दिया है क्योंकि अग्निहोत्र तो दो है सायप्रात किंतु तो अनेक रोज रोज करने के लिए आहुति बहुवचन दिया ऐसे आहुति का आहुति प्रदान करें आहुति प्रदान अग्नि में अग्निहोत्र करते समय कोई कुछ एक कर्म करते समय बड़ा लगता है मैं बड़ा कर्म करता हूँ कुछ धर्म करता हूँ ऐसा नहीं धर्म करते समय उसके साथ साथ और भी कुछ करने का विधान है कर्म करते समय सर्व अंग होना चाहिए भक्ति करते समय भक्ति पूरी पूरी होनी चाहिए जैसे साक्षात साक्षात्कार हो थोड़े जो कुछ कर लिया लगे हम भक्त है और थोड़े कुछ साधन क्या वेदांत श्रवण करें अपने को मान लिया मैं ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं इसलिए ये दिखाते हैं अग्निहोत्र कर्म करते गृहस्थ करते समय और गृहस्थ कर्म करते समय और क्या क्या करना चाहिए गृहस्थ के लिए जो धर्म शास्त्र में कहे गए हैं संन्यासी का धर्म भी कठिन है तो सब लोग पालन नहीं करने पा भी कुछ लोग पालन करने वाले हैं गृहस्थ के जो धर्म है वो देखने पर बड़ा कठिन है दुर्लभ है एक करोड़ में एक मिलेंगे या नहीं पता नहीं गृहस्थ का धर्म पालन करना बड़ा कठिन है ये कलयुग में कोई कोई खंडन करते संन्यास नहीं है संन्यास एक होता है क्रम संन्यास एक तो पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचार्य रहे उसके बाद पचास साल उम्र तक पच्चीस वर्ष गृहस्ताश्रमय रहे उसके बाद क्या नहीं हो तो भी वाहनप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए पंचहतरी वर्ष के बाद फिर इन्हें इच्छा नहीं होने पर भी संन्यासम में जाना चाहिए ये जो संन्यास है पचासी वर्ष के बाद पंचत्तरी तक बड़े तपक करने के लिए कहा जंगल में रह करके पानी देकर पेड़ पौधा को बढ़ाए बहुत तपस्या नहीं कर पाएगा तो लकड़ी जला करके शरीर को उसमें आहुत देकर समाप्त कर दे ये जो विधान इसका कलियुग में निषेध है किंतु वैराग्य है तो यदि व इतर था ब्रह्मचर्याद व पर गृह आदवा वनादवा वैराग्य होने पर संन्यास का विधान है किंतु गृहस्था में होने के लिए पहले तो विवाह करने के लिए अधिकार है नहीं देखना पड़ेगा जो गृहस्थ बनते गृहस्थ बनने के पहले विवाह करने के लिए अधिकार हो विवाह करने के पहले अग्नि संस्कार होना चाहिए किसी कर्म करने के लिए विवाह कर्म विद्धि के बिना विवाह करते वो तो विवाह नहीं विद्धि के साथ करने के लिए कर्मानुष्ठान करने के लिए यज्ञ भी तो संस्कार होना चाहिए यज्ञ भी तो संस्कार जिनका नहीं होता हो वो विवाह करने के लिए भी अधिकार नहीं इसलिए अभी पंडितों को जो बुलाएंगे कि जनेऊ बना करके उसको पहना देते हैं वे तो उसके लिए संस्कार करने के लिए समय तो बहुत लगता है एक लाख लाख रुपया खर्च करने बारे कहते पंडितों को एक घंटा में कम समाप्त करो बाकी नाचना कूदना खाने पीने इसमें तो लग जाएगा समय हो विवाह करने के लिए एक घंटा था, दो घंटा समय देंगे और बेचारा क्या करे एक घंटा में क्या होगा तो भी एक जनेऊ डाल करके थोड़े कुछ करके माला पहना देते हैं उसको पता नहीं चलता है ये जाने कुछ संस्कार हुआ बाद में पूछेंगे ये जनेव है ना जनेव नहीं विवाह का समूह था और पता नहीं क्योंकि विवाह का जो महल है वो का उसमें क्या कीमत है उसको कौन पूछता है कोई धागा डाल दिया साथ में जैसे कुछ कुछ लगा देते कुछ लगा दिया देखें तिलक ला दे इसे जने भी डाल दिया वो भी फेंक दिया बाद में तो जने संस्कार पहले होना चाहिए रोज रोज अग्निहोत्र करना है और अग्निहोत्र कर लेने मात्र से भी नहीं होता कुछ लोग कहीं कहीं ये अपने को कहते हैं हम अग्निहोत्री है अग्निहोत्र करते हैं अग्निहोत्र करते करके वो पात्र लेकर घूमते दिखाते हैं, हम रोज अग्निहोत्र करते थोड़ा अग्नि रख करके हवन कर दिया ये अग्निहोत्र इतने नहीं है रोज अग्नि जलाओ घी तलाो कुछ ना कुछ बोल कर सुहा कर दो कहेंगे हम अग्निहोत्री नाम के पीछे लिख देंगे अग्निहोत्री वो अग्निहोत्र नहीं तो ठीक है अग्निहोत्र करे तो उसके साथ और क्या करना आगे कहते हैं यस अग्निहोत्रम अधर्शम अपर्णमासम अचातुर्मास्य मनाग्रहणम अतिथिवर्जित चहुतम अवैसद अविधिनाहुतम आ सप्तमान तोकान्नस्ति यग्होत्र जो अग्निहोत्री है उसका अग्निहोत्र जीत दर्श कर्म से रहित अग्निहोत्री अग्निहोत्र करता है तो दर्शनाम नाम का कर्म करे एक दर्श एक पौनवास अमावस्या में होता है कर्म दर्शनाम नाम का कर्म है तीन याग होते हैं अग्निशम्य उपांसु, उपांशु नहीं अग्निशमय शान्याय दर्श अमावस्या होता है सान्नाय में दो है ऐंद्र दधि ईंद्रपय तीन याग होते हैं दर्श कर्म भी करना चाहिए उसके बाद अपर्णमासन जदि पौर्णमासम नहीं करता है तो वह अग्निहोत्र उसका व्यर्थ है पौर्णमास कर्म पुर्ण तीन कर्म होता है अग्नि अग्नि अग्निशमय उपांशु तीन ही दर्शक पुनवास नाम कर्म भी करना है और एक चातुर्माश नाम कर्म जो साधु लोग चातुर्मास करते कहीं जाकर प्रवचन करना रहना ये चातुर्मास नहीं चारिमासिक स्थान रहना चातुर्मास तो अलग है किंतु चतुर्मास जो सन्यासी के लिए है सारा वर्ष भर परिव्राट इधर उधर घूमते रहते हैं तो जो परिभ्राज के चातुर्मास में वर्षा काल में घूमने फिरने से कीड़े मकड़े होते मरेंगे और वो अपने साधन ठीक नहीं होगा इसलिए एक स्थान में रह करके अवश्य ही वेदांत श्रवन करने के लिए एक स्थान में रहे बाकी आठ महीना घूमे तो ये कि नहीं कि बाकी आठ महीना कुछ करो चार महीना जाकर कहीं प्रवचन करिए चातुर्माश हम करें कहीं कहाँ चातुर्मासी करें इस चातुर्मासी दिल्ली में इस चातुर्मासी बम्बे में <गे> <शेया> <SIM> <oneself> <Leonard> <गे> तो चार महीना एक साथ रह जाते थे कहते चातुर्मासी किन्तु ये जो चातुर्मासी कर्म है गृहस्थ के लिए वो चातुर्माश नहीं एक कर्म है चातुर्मासी वो कर्म यदि नहीं करे अचातुर्मासी अनाग्रहण तो अग्रहण नामक है शरदा ऋतु में कर्म होता है वो यदि कर्म नहीं करी अग्निहोत्र करता है उसके साथ दर्श पर्णमास चातुर्मास्य आग्रायण ये कर्म करना चाहिए और अतिथि पूजन भी करना चाहिए प्रतिदिन अतिथि अन अतिथि वर्जितम छहस्थ को प्रतिदिन अतिथि सेवन अतिथि पूजन करना चाहिए प्रतिदिन अहूतम और हवन नहीं किया समय पर ठीक समय नहीं किया तो अहूतम हो गया अवैशदेव अवैशदेव नाम के, के कर्म है औषधक कर्म अवश्य करना पड़ता है यदि नहीं किया अर्था अग्निहोत्र कर्म तो किया अभी धिनाहुतम कोई अग्निहोत्र तो करते विधि कुछ न मार नहीं कुछ न कुछ अग्नि जला करके विधि डाल दिया कहते हम अग्निहोत्र करते वो नहीं अभी धिनाहुतम यश्य अग्निहोत्र इस प्रकार जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र कर्म के साथ दर्शकर्म पौषमा पौर्णमास कर्म चातुर्मास कर्म आग्रहण कर्म अतिथि पूजन और रोज करना है वैष्देव कर्म हो विधिपूर्वक हो तो अग्निहोत्र सफल है जिसे अग्निहोत्री का अग्निहोत्र इसमें से किस में रहित हो गया आ सप्तमान तस्वोकान हीनंती तस्य सप्तम तक प्रथम अपने से मिलाकर कर सप्तम लोक के नष्ट करता है नष्ट करता है सात लोग तो भूर्भुआ सात लोग फल प्राप्त नहीं होता है ब्रह्म लोक तक ये फल प्राप्त कर्म करेंगे तो कर्म से अग्निहोत्र कर्म करे दर्श पन्णमास चतुर्मास अग्रायण अतिथि पूजन वैश्यदेव कर्म सो करे तो कर्म क्रम से यह श्लोक से स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक प्राप्त करते हैं यदि ऐसा नहीं करता है उनकी हिंसा करता है प्राप्त नहीं करता है व्यर्थ हो जाता है और आदि करके सप्तम पिता पितामह प्रपितामह तीन पुत्र पौत्र प्रपौत्र पुत्र, पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र तीन तीन छः और अपना स्वयं मिलकर के साथ होगी ये साथ को सब का हनन करता है अर्थात तो अग्निहोत्र करते समय इतने सब करना चाहिए अग्निहोत्री के साथ अग्निहोत्र कर्म के लिए दर्श पुर्ण मास चतुर्मास अग्रहण अतिथि पूजन वैश्वेव कर्म ये सब करना चाहिए ये ढूँढे तो ये कर्म के विषय मालूम ही नहीं कि कर्म करना बड़ा कठिन है ऐसे कहा गया गृहस्थ के लिए कर्म अग्नोत्र अवश्य करें उसके साथ ये कर्म भी अवश्य करें <laughs> काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च शुद्धूम्र विश्व रुचि देवी लेलायमा सप्त जिह्वा काली ये सात जिहाय अग्नि में अग्नि में इसी जो आहुति देते हैं सात जीवाए काली मनोजवा सुलोहिता शुद्ध उम्र वर्ना स्फुलुंगी काली कराली मनोजवा सुलोहिता शुद्ध उम्र वर्ना स्फुलुंगी और विश्वरुचि ये देवी है ज्वाला है लेलायमाना चलते हुए में ये सब सात जीव है में आहुति दिन पर आहुति को ग्रास करने के लिए सात तो जीव है एतेसु एतेषु यजमेसु यहूत आददाया तम नयंते सूर्यशरश्मेवा पतिरेकोधिवास एकु यजमेसु दीप्तम पर कजो अग्निहोत्री कर्म, कर्म करता है अग्निहोत्राद कर्ता हे करता है तो यहाँ चाहूत हे आददायान यथा काल आहुति प्रदान करते हुए कर्म करता है तो ये आहुति उसको लेते हैं तम नयंती एता आहुति उसको लेते हैं अग्निजीहा है आहुति ग्रहण करने के लिए उसमें आहुति प्रदान करता है तो आहुति उसको तम नयंती एता आहुत नयंती सूर्य रश्मय सूर्य की रश्मि होकर के आहूति उसको लेते हैं कहाँ लेते हैं यत्र देवाना पतिरे कोधिवास देवता के पतिंद्र सबके ऊपर रहने वाले इंद्र स्वर्ग को लेते हैं पहुंचाते आहुति पहुंचाती कैसे लेते हैं सूर्य सूर्यरश्मि होकर के यजमान को लेते हैं ये ये ही तीत आहुत सुवर्चस सूर्य से रश्मिजम वह प्रियवासम बनन्त रचयंत्य सब पुण्य सुक्रो ब्रह्म ऐ आए आये आहुति उनको बुलाते हैं बड़े सम्मान करके आये आये तम आहुते आहुति लोग उसको सूर्य रश्मि होकर के सुवर्च दीप्त्य मान ले प्रकाश प्रकाश माने दीप्ति आहुति यजमान बहंती यजमान को प्राप्त कराते लेते हैं बुला कर लेते हैं प्रिया वाचम अभिवधन त्य प्रिय वाणी उच्चारण करते हे उनकी पूजा करते हे कहते क्या कहते ए स वह पुण्य ये आपका पुण्य सुकृत है मार्ग ये सुकृत ब्रह्मलोक आपने कर्म किया ये कर्म का फल आये भोग कीजिए आये आये आपका स्थान इसके लिए बड़े सम्मान के साथ बुलाकर लेते हैं यहाँ जब ब्रह्मलोक है वस्तुतः ब्रह्मलोक लोक नहीं है ब्रह्मलोक लोक का आता स्वर्ग क्योंकि कर्म फल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहला इंद्र जहाँ है देवराज वही लेते हैं कर्म करके जितने प्राप्त करते हैं पितृलोक प्राप्त करते हैं कर्म से वो उपासना करेंगे तो उपासना कर्म से ब्रह्मलोक लोक तो प्राप्ति है केवल कर्म से जो प्राप्ति है स्वर्ग पितृलोक प्राप्ति होती है उसमें से फिर वह पुनरावर्तन होता है इधर आते हैं तो फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं इसकी निंदा करते हैं केवल कर्म करने से नित्य फल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है उपासना कर्म मिलाकर करेंगे तो भी ब्रह्मलोक तक प्राप्ति है मोक्षा नहीं है प्लवा हेते अदृढ़ा यूपा अषादशोक्त अवरम येषुक कर्म यते त्रेय ये अभिनंद मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवा यी एज्ञप प्लवा प्लवे प्लुगत जाने वाले नष्ट होने वाले अध है यज्ञ रूपा ये इजितने कर्म करने वाले है ये ही नष्ट होने वाले है यज्ञ रूपा यज्ञ के रूप है यज्ञ संपादन करने वाले ये सब अष्टादश उत्तम अवरम ये सब कर्म अष्टादश षोलश ऋत्व हो जाते हैं सोलह तीन ऋत्विक है और कर्म करते समय बहुत अलग अलग होकर के सोलह ऋत्विक है पत्नी और यजमान मिलकर के अष्टादश होगी ये अष्टादश में लेकर कर्म करते हैं शास्त्री भी तो कर्म करते हैं ये जो कर्म है अष्टादश उक्तम आवरम ये सुकर्म जिनमें कर्म होता है आवरम का निकृष्टम निकृष्ट का अर्थ क्या है उपासना रहित तो केवल कर्म है निकृष्ट हुआ उपासना से तो कर्म तो अच्छा है उपासना नहीं करते कर्म करते अवरम निकृष्ट हुआ ये तो छंद मूढ़ा जो मूढ़ है अज्ञानी है को ही बड़ा मानते हैं यही हम कर्म कर्म करते यही जो कर्म है ये जिसको श्रेय मान करके खुश होते हैं वो जरा मृत्युम ते पुनर पुनः फिर पहले तो कितने बार जरा मृत्यु को प्राप्त करते करते कर्म करके स्वर्ग को तो जाएंगे स्वर्ग में भो करेंगे फिर आ जाएंगे आकर फिर जन, जन्म प्राप्त करेंगे जरा मृत्यु व्याधि सबको फिर बार बार प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग जानने के लिए कर्म करते हैं कर्म करने पर स्वर्ग जाते हैं स्वर्ग स्प्रिया यहाँ आते हैं और जो अत्यंत तो उससे और मूड है जो इस श्लोक में बहुत कुछ प्राप्त करने के बड़ा परिश्रम करता परिश्रम करता है रोग निवृत्ति हो जाए आयु वृद्धि की वृद्धि हो जाए सम्मान बहुत मिल जाए धन बहुत हो जाए सामान्य कर्तव्य तो करना है करते हैं करना चाहिए उसके बिना कोई नहीं रह पाता है किंतु जो अधिक अधिक इच्छा से करते हैं जितने हैं चाहने पर भी अपने प्रार्ध में जितने इतने ही प्राप्त होगा गृहस्थ को करने तो साधुओं को तो ये सोचना चाहिए साधु होकर के भी सोचते हैं अंतिम में थोड़ा क्या होगा कुछ रुपया ब्यांक में पहले से रखना चाहिए कोई पूछेगा नहीं तो क्या हो जाएगा पहले से तैयार हो आगे क्या होगा कुछ कोई मकान बड़ा मकान बनाएंगे तो तभी साधन करेंगे कोई सोते बड़े मकान बनेगा फिर शांत स्वतंत्र होकर बैठ कर साधन करेंगे मकान बनाने के लिए चला गया बहुत साल बना दिया मकान बनाने के बाद फिर थोड़ा सा चार तरफ के बाउंड्री वाल दीवालो बनानी चाहिए एक फिर कोई भक्ता आते तो उनके लिए भी एक कोई चला बन गया तो उसके लिए भी कमरा बनाना एक कमरा दिया बना दे चला भी कोई हो गया कमरा मिलने के रह गया तो चला भी मिल जाएगा उसके बाद फिर कोई भक्ता आता है जो भक्तों रुपया दिया वो भी कभी आएगा दर्शन के लिए उसके लिए भी कमरा ऐसे करते करते सारा जीवन उसके पीछे चल जाता है इसलिए पहले ही भजन करना है जो प्राप्त करना पहले ही करना चाहिए थोड़े कुछ करके अपने को हम बड़ा मान लिया बहुत होता है ऐसा नहीं कर्मफल तो अनित्य है मूढ़ है इसलोक में थोड़े कुछ भी कर दिया कुछ मकान बना दिया कुछ रुपये इकट्ठे कर दिया कुछ वक्ता बना दिया इसको ही जो बड़े मानते हैं वो मूढ़ नहीं अति मूढ़ और मूढ़ है कम से कम शास्त्रीय कम करके स्वर्ग जाते हो तो दीर्घकाल स्वर्ग वो करते हैं यहाँ जो कर्म करते हैं यदि परलोक के लिए कर्म करो तो ठीक है कम से कम यह लोक में जब इकट्ठे करना चाहते हैं है या है यदि आपके प्रारध्य में होता नहीं तो नहीं होता है सब लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए कितने बनेंगे एक समय तक ही बनेगा सब लोग चाहने वाले बहुत होते हैं प्रार्ध्य में है तो जो प्राप्त होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए महासाधुओं को ऐसे सोच करके ये जितने लौकिक संपत्ति भोग कर्मफल स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक सब अनित्य है ये बार बार विचार करके वैराग्य को प्राप्त करें और विरक्त होकर के वेदांत श्रवर्ण करें यहीं जीतेजी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो अनादिकाल से जो बंधन है और बंधन से आत्यंतिक निवृत्ति बंधमूक्ति होती है यदि प्रयत्न करें ये प्राप्त हो सकता है किंतु तो धन के लिए प्रयत्न करेंगे तो धन सबको मिल जाएगा कोई जरूरी नहीं है प्रारंभ में तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जितने लोग व्यवसाय करते सब लोग करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठे नहीं कर पाते हैं कोई तो कर लेता आगे बढ़ जाता है कोई ऊपर से भी नीचे गिर जाता है कोई करोड़पति है नीचे भी आ जाता है इसलिए ये वैराग्य प्राप्त करने पर आगे ब्रह्म विद्या का कपद्य से अविद्यामतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम जंघन्यम मूढ़ा अंधे नीयम यथा अंध अविद्या के अंदर है अज्ञान में अविवेक होते हुए भी स्वयं धीरा अविद्या के मध्य में स्थित हुई अपने को मानते हैं हम बड़े बुद्धिमान है पंडित माने, माना अपने को मानते हैं हम बड़े सब कुछ जानने वाले सब कुछ समझ लिया सब कुछ हमको आ गया पंडित है सब कुछ आ गया जंघन्य माना बार बार ये संसार को प्राप्त करते हैं अन्य माना जरा रोगादि अन्यर्थ से हनन होते प्राप्त करते कष्टों को परियंती परिती ब्राह्मण भ्राम, भ्राम करते हैं विभिन्न योनि में जाकर के जन्म मृत्यु जरा वादी को प्राप्त करते हैं कैसे प्राप्त करते उसमें दृष्टांत है अंधेन एवं नियमाना यथांधा जैसे अंधे न अंधा नियमाना अंधा उनको लेते जिसके जिसका चक्षु नहीं दूसरे को मार के दिखा कर देखा लेता है जो जाह गिरेंगे गार्ढे में गिरेंगे कांटा आदि में तो गिरेंगे इसी प्रकार है, है ये संसार गति में भटकते रहते अपने को बड़ा मानने वाले अभीद्याँ बहुधा वर्तमाना वर्तमान वैम्भिमें बला यो न प्रवेदी राग तेनारा क्षीण लोकाश अविद्या में रहते हुए भी वैमता था मनते हम तो कृता सबकुश कल्या कर बहुत कर्म कल्याता कर था अभिमें बला जो बाला अज्ञा अभिमन करते हैं <laughs> थोड़े कुछ कर्म कर दिया कर्म थोड़े कर दिया तो कर्म जितने करना चाहिए जितने धन प्राप्त होता है उसमें से जितने दान करना चाहिए नहीं कर पाते हैं थोड़े कुछ करके कर अभिमान हो जाता है साधु में भी थोड़े कुछ कर दिया आपने को लगा बहुत कर लिया ऐसा अभिमान होता है अज्ञान के कारण यथ कर्मिणों न प्रबेदनती रागा तो कर्मी कर्म करने वाले शास्त्रीय कर्म करने पर भी विधिवत कर्म करना कठिन है कर्म करने पर भी इसको राग होता है कर्मफल में राग आसक्ति है वासना इच्छा हो तो कर्म फल में इच्छा है विषय भोग की इच्छा है तो ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तेन आतुरा इसे दुख से आतुर होकर दुख से पीड़ित होकर के क्षीणलोकाश्य बनते कर्मफल तो भो करेंगे जो कर्म करेंगे फिर च्युत हो जाते हैं और परलौकिक कर्म नहीं इस लोके लिए जो करता है सारा जीवन अभ्यर्थ बिता देता है इष्टापूर्त मनमरिष्ठ न्य श्रेय वेदयते प्रमूढ़ा ना कश्य पृष्ठे तेकृत भूत इमं लोक ही नतर वाँ विशंती इष्टपूर्तकर्म को वरिष्ठ मनम ये मानते सब बड़ा कर्म है इष्ट और पुर्तकर्म सब नहीं कर पाते हैं बड़ा कठिन है बहुत जितने अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदान चार प्राण इष्टकर्म में नहीं होता है पुर्तमय बापी को पोतड़ा का आदि देवता आयतन आदि कुछ कुछ कर्म कोई कर सकते हैं बहुत लोग नहीं करते कोई कोई कर सकते हैं इष्टकर्म सबको करने वाला भी कम है कोई कर पाता है तो भी बड़े कठिन है यज्ञ आदि दान आदि है फिर भी उसको जब बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं उनको प्रमूढ़ अत्यंत तो मूढ़ कहा गया नान्य श्रेय वेदयंत अन्य कोई श्रेय नहीं है यही बड़ा पुरुषार्थ साधने इतने कर्म इतने दान किया इतने पुरुत् इतने मंदिर बना दिया इतने कुआं बना दिया इतने कर्म कर दिया इष्ट कर्म तो बहुत ही अग्निहोत्रम तपसत्य वेदानाम चार अनुपालनम आतिथ्यम वैश्वेव चाह वैष्णदेव कर्म में भी आया अग्नहोत्र भी आ गया और अग्निहोत्र के साथ कितने कर्म आ गया तो इष्टापुर करने वाले भी बड़े कठिन है तो भी इसको जो मानते हैं वो परमकृष्ठ मूढ़ का भ्रांत नाकस्य पृष्ठे सुकृत अनुभूत स्वर्ग के पृष्ठ में जाकर के शुकृत अपने किए हुए कर्म फलो भोग तो करते हैं भोग करने के बाद सुकृत अनुभूत फिर आएंगे इमाम लोकम ही नरम वा विशंति ये नहीं कि आगे आ करके मनुष्य बन जाएंगे अथवा साधु बन जाएंगे गंगा तट पर जन्म रह जाएंगे ऐसा नहीं आगे साधु बनेगा या गथा बनेगा कोई ठिकाना नहीं है हिमलोकम हीन अथवा नीचे बहुत अग्नोत्तरादि कर्म करने के बाद भी आगे जब जन्म ग्रहण करेगा अनादिकाल से संचित जितने संचित कर्म उनमें से जो फल देने के तैयार हो उसके अनुसार जाना पड़ेगा इसलिए श्लोक आ सते अथवा निकृष्ट पशु पक्षी नरक आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं तप श्रद्धेय ही उपवसन शांता विद्वांस भैचर्याम चर सूर्यद्वार द्वारण ते विरजा प्रयां यहाँ मृत स प पुरुषो तपस तपस्द उनसे विलक्षण वन प्रथो सन्यासीो करते हैं तपस्व से अपना आश्रमित कर्म भगवान भाष्यकर कहते हैं अपना वर्णाश्रमित कर्म ही बड़ा तप है अश्रद्धा उपासन है हिण नगर उपासना जो करते ऐसे जो शांत होकर के उपवसंति अरण्य में रह करके अरण्य में रह करके अरन्यम्रा वानप्रस्थ सन्यासी हो शांत होकर के ऊपर तो इंद्रिय शांत हो, हो, हो मनो भी विद्वान विद्वांस गृहस्थ भी जो ज्ञान प्रधान उपासना करने वाले वो भी लेंगे भक्ष चर्याम चरण तब सब कुछ तो सन्यासी वानप्रस्थ भिक्षाटन करते और कुछ नहीं है अरण्य में रहते और जो गृहस्थ भी कोई अपवासना करते हैं सूर्य द्वार न तो विरजा पर यात्री से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग से विरजा शुद्ध होकर के पाप रहित होकर के प्रयांति प्रकर्षण जानती यात्रा स पुरुषो ही अव्यात्मा जहाँ पुरुष है हिरण्य गर्भय ब्रह्मा है अभ्यात्मा अव्य स्वभाव वह संसार जपते हैं तब तक रहते ब्रह्मा के आयु सौ साल है किन्दु संसार जपते हे ब्रह्मा रहते इसलिए अव्य का अविनाशी आत्मा हिरण्य गर्भ जो है वहां को जाते ही ब्रह्म को तो प्राप्ति करते हैं। जो अपने वृणाश्रम धर्म करने के बाद संन्यासवान प्रस धर्म करे और हिरण गर्भ आदि की उपासना करे उसके बाद ऐसे भिषाट न कर रहते तो हिरण्य गर्भ ब्रह्म लोग की प्राप्ति होती है अभी यहाँ तक जो बता दिया संसार का स्वरूप बता दिया कितने कर्म करने पर स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है और कितने कर्म करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में रहने पर कितने कर्म कहा कहे गए कैसे कर्म करने वाले बड़ा कठिन है तो भी गृहस्थाश्रम में जो जाते हैं गृहस्थाश्रम का विधान कर्म करने के लिए भोग के लिए नहीं कर्म करने के लिए कर्म नहीं करके गृहस्थाश्रम में रहे वैसा नहीं गृहस्थ आश्रम में जाने की योग्यता भी नहीं इसलिए आगे श्रुति स्पष्ट करती क्या करना चाहिए परिछयोकान कर्मचितान ब्राह्मणोंवेदमाया न्यद्विज्ञा सगुरमेविगछे स्वित पाणी श्रोत्रिय ब्रमनिष्ठ कर्मचिता लोकान, कर्म <coughs> कर्म लोकान परिच्छ कर्म से प्राप्त यज साम अपरा विद्या कहेगी उससे कर्म करते हैं वैदिक कर्म स्वाभाविक कर्म उपासना करते हैं कर्म से प्राप्त जो लोक कर्म फल उनकी परीक्षा करके विचार करके देखे तो क्या है कैसे परीक्षा करना है परीक्षा करके निर्वेदम आयात विचार कर देखे नित्य अनित्य क्या है कितने कर्म करने पर क्या फल प्राप्त होगा श्री ब्रह्मलोक लोक तक तो जाए आगे भी जाए तो क्या होगा सब ये सब विचार करके ब्राह्मण निर्वेदम आयात ये निर्वेदक वैराग्य को प्राप्त करें जो विरक्त हो जाता है वही आगे अधिकारी है और वैराग्य कैसे नास्ती अकृत कृतेना कृतेन कार्य कर्म से अकृत नित्य नहीं होता है कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं हो सकता है मोक्ष भी क्रियासाध्य नहीं है जितने कर्म क्रिया है सब अंतकरण शुद्धि के लिए नित्य फल मोक्ष मोक्षन कर्मणा नास्ती कर्म उपासना से नित्य फल प्राप्त नहीं होगा ज्ञान से ही नित्य तभी होगा ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तब नित्य होगा और यदि कर्म से उत्पन्न होगा अप्राप्त की प्राप्ति हो वो नित्य नहीं होगा प्राप्त की अभिव्यक्ति पहले से है माला गले में है खो गई करके भ्रांति गई ज्ञान हो गया तो प्राप्त होगी प्राप्ति होगी इसी प्रकार अपने स्वरूप ब्रह्म अज्ञान से अब्रह्म अब अपने को मानता है अप्राप्त मानता है तो ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया तब भी वह नित्य हो सकता है यदि कोई अनित्य वस्तु की प्राप्ति हो वो कभी स्थायी होकर के नहीं रहेगी इसलिए कर्म से उत्पन्न होगा तो नित्य नहीं हो सकता है अनित्य ही ये केवल ज्ञान से प्राप्त होगा ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होने से ज्ञान के लिए तद जिस ब्रह्म के अज्ञान से ही संसार उसके ज्ञान के लिए ही सद्गुरुमेव अविकसित पहले से मंत्र आदि लेने के लिए गुरु, गुरु दीक्षा ले लेते हैं मंत्र लेते जप करते हैं शुद्धि के लिए इतने मात्र से पूरा नहीं हुआ आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए विज्ञानार्थम स गुरु में विकेत गुरु के पास जाए समित पानी समित हाथ में रह कर के उपहार लेकर के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्टम ये ज्ञान के लिए जब जाए दीक्षा तो कभी गृहस्थ लोग यज्ञपित संस्कार से ब्राह्मण से भी गायत्री मंत्र दीक्षा लेते हैं गायत्री उपदेश करते हैं भगवान का नाम उपदेश ग्रहण कर लेते हैं वो तो ठीक ही किंतु जो ज्ञान मोक्ष का साधन ज्ञान के लिए ऐसे गुरु के पास जाए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ये दीक्षा मंत्र दीक्षा के लिए नहीं विज्ञानार्थम दीक्षा के लिए मंत्र गया कोई मं मंत्र बता दिया वो गुरु हो गए बस हो गया पूरा कहें कहें तो ऐसे बताते मंत्र ले लिया गुरु धारण कर लिया बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं धन सम्पत्ति हमको दे दो बाकी सो हम कर लेंगे कोई ऐसे भी कहते हैं कुछ करने के ना सब हम बाकी करेंगे कर अब करना है नहीं क्या कहीं कुछ दान धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करो केवल हमको दे दो ये कुछ कहने वाली से गुरु मंत्र ले ले लें पूरा हो गया ऐसा नहीं गुरु के पास जाए विज्ञानार्थम मंत्र दीक्षा के लिए जुग रोटी के मंत्र ले किंतु इतने मात्र नहीं श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम ज्ञान के लिए अभी जयस आया महर्षि लोग गए नचिकेता गया आगे भी आएगा कहीं भी गुरु के पास गए वो मंत्र बता दे वो वो चले गया ऐसा नहीं ज्ञान उपदेश करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रिय छंदोदित शास्त्र ज्ञान हो शास्त्र ज्ञान केवल होने पर नहीं ब्रह्म ही निष्ठा ऐसे ब्रह्मनिष्ठम अध्यय ब्रह्म जिसकी निष्ठा हो तो अध्ययन श्रोत संपन्न श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए अभी कैसा पता चलेगा श्रोत्रिय क्या है ब्रह्मनिष्ठ क्या है श्रोत्रिय तो कठिन है श्रुत्य भी फैले मिल जाए शास्त्र ज्ञान तो शास्त्र ज्ञान में भी जो स्वयं अल्पज्ञ है उसको क्या मालूम है किसको कितने ज्ञान चलो फिर लोक प्रसिद्धि के अनुसार कोई मिल जाए किंतु ब्राह्मणिष्ट कैसे पता चलेगा तो श्रुति कहती अज्ञानी के उपदेश करती श्रुति ज्ञानी गुरु के पास जाए तो यहाँ परमात्मा की कृपा से ही योग्य अधिकारी को ही ऐसे आचार्य समय पर प्राप्त होते हैं अपने स्वयं पहचान लेना किसको ये कठिन है सरल नहीं ऐसे जितने लक्षण ज्ञानी के कहेंगे उसे लक्षण से किसको निश्चय कर देना ये ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ये संभव नहीं लक्षण तो कहेंगे जो ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध लक्षण साधकों को अपने में प्रयत्न प्रयत्नपुर लाए ऐसे लक्षण हो तो ज्ञान होगा नहीं कि पहले ज्ञान हो जाएगा उसके बाद ज्ञानी का लक्षण अपने पास आएंगे नहीं ज्ञानी में स्वभाव से लक्षण अपने प्रयत्नपर्वक एक एक लक्षण होने पर लोहा गर्म होने पर लाल हो जाता है लाल होने पर गर्म होगा या गर्म होने के बाद लाल होगा पहले लाल हो जाएगा उसके बाद गर्म होगा गर्म करते करते करते करते जब एक निर्दिष्ट गर्मी होने पर लालपन आ जाता है इसी प्रकार जितने सद्गुण ज्ञानी में होना है साधकों को, को एक, एक एक गुणों के इकट्ठी करें, वैराग्य बढ़ाए विचार करें, वैराग्य बढ़ करके विचार करते करते सब गुण आ गया तो ज्ञान अवश्य हो जाएगा लोहा को गर्म करते जाए इच्छा नहीं करो लोहा लाल नहीं हो और गर्म करते जाओ ज़्यादा गर्म होने पर यदि आप नहीं चाहोगे तो लोहा लाल होगा इच्छा नहीं होने पर भी लाल हो जाएगा इसी प्रकार ज्ञान की इच्छा नहीं हो सब सद्गुण आए ज्ञान का साधन हो जाए तो इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा ऐसे ज्ञानी के पास जब गुरु शिष्य जाता है वो ज्ञानी के लिए उपदेश करती श्रुति तस्में स विद्वान सम्यक प्रशातचिताय सविताय येनाक्षर पुरुषं वेद सत्यं प्रवाचताम तत्तो तो ब्रह्म विद्या तस्में शिष्य स जो गुरु ब्रह्मज्ञानी उपसन्नाय पास में आया उपसन्नाय मतलब यहां शास्त्र शास्त्र सम, में साथ जो आया विधिपूर्वक सम्यक प्रशातचिताय प्रशातचि सम्यु उपसन्नाय यथाशास्त्र शास्त्र विधि के अनुसार जो आया प्रशांत चित्ता उसका चित्त शांत दर्प घमण नहीं हो समानतायेन्द्र परम हो अंतरम शांत हो बृहत्त ये न अक्षरम पुरुष वेद जिस ज्ञान से अक्षर ब्रह्म पुरुष को जानता है जो ब्रह्म सत्य है ताम ब्रह्म विद्यां तो प्रोवाच इसी ब्रह्म विद्या को तत्व ठीक करके उपदेश करे प्रवाच ये कहे यह आचार्य का भी यह नियम है न्याय से जब सच प्राप्त होता है उसका ही निस्तारण करना चाहिए न्याय से प्राप्त होता है योग्य अधिकारी हो तो अवश्य उसको उपदेश करना चाहिए ये भगवान भाष्यकर यहाँ कहते हैं अपर विद्या का कार्य जितने सब है संसार संसार अक्षर से उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्म में रहता ब्रह्म सत्य रूपे और उसी ब्रह्म के ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता है ये कहा गया अभी ब्रह्म विद्या का विषय जो ब्रह्म है वो ब्रह्म किस प्रकार के है ब्रह्म से किस उत्पन्न होते हैं अभी अपर विद्या विषय कर्म है अब कर्म को भी सत्य कह दिया था कर्म सत्य जो कहा गया था उसका फल अवश्य भावी होने से सत्य कहा किंतु ये जो आगे सत्य कहेंगे ये पारमार्थिक सत्य है यथा यहादीप्ता पावका विस्पुलिंगा सहस्रशा प्रभवन्ते स्वरूप तथा अक्षरा विविधा सौम्य भाव प्र जायते त्र चापी एक ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म से सब कुछ प्रकट हुए यही सत्य है ब्रह्म पार्थि सत्य है जिस प्रकार सुदीपता पावका अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से विस्फुलिंग चिन्हगारी सहस्रशा हजार हजार चनी ग्यारे निकलती है प्रभंते उसके अग्नि के समान है तथा हे सम्य अक्षरात ये अक्षर ब्रह्म से विविधा भाव प्रजायंते जितने कार्य सो इसमें उत्पन्न होते हैं जितने उत्पन्न होते सब प्रकट होते हैं सब उपाधि उपहित तो होकर के उत्पन्न होते तत्र तो तत्च अपियंती उपाधि के नाश होने पर उपहित तो भी नष्ट होता है जीव भी अलग अलग हैं अलग अलग अंतकर्ण हो गया अलग अलग अंतकरण भेद से अलग अलग जीव भी प्रकट होते हैं और जिस प्रकार घट नष्ट होने पर आकाश घट में मिल गया ऐसे भी उपाधि अज्ञान में देन होने पर जीव भी समाप्त हो जाता है इसी प्रकार अनादिकाल से जन्म मयन जन्म मरण देह उत्पन्न हुआ तो देह उप रहा देह नष्ट हो गया तो देह उपयुक्त नष्ट हो गया सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से चलता है बार बार अनेक शरीर प्राप्त करके फिर जब ज्ञान प्राप्त करता है तभी मुक्त होता है नहीं तो देह धारण करता है जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबायाभ्यंतरो जप्राणो हमना शुभ्रो ह्यक्षरा परत पर्रह्मस्वरूप कहते दिव्य द्योतनवान्वय प्रकाश स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशी अमूर्त पुरुष मूर्त नहीं मूर्ति काठिन्या रही सारा व्यापक पुण्य है पुरुष है पुण्य है मूर्ति रहित आकार रहित है पुरुष है पुण्य है सारा अंदर बाहर सब के अंदर बाहर व्यापक है सवाह अभ्यंतरी है जो बाह्य अभ्यंतर के साथ रहता है जन्म नहीं होता है बाह्य अभ्यंतरण सब बाहर अंदर बुरा अंदर भी है सब के बाहर भी है सारा सबके अंदर बाहर व्यापक है जैसे आकाश सबके अंदर भी है सबके बाहर भी है इसी प्रकार आत्मतत्व बाह्याभ्यंतर के साथ रहता है सर्वत्र रहता है अजन्मा है आत्म तत्व तो, तो किससे जन्म नहीं होता है अप्राण हाण रहित प्राण तो होता है जीव में जो प्राण होता है के स्वरूप शुद्ध ब्रह्म आत्मा प्राण नहीं न मन ही नहीं अमना शुभ्र है शुभ्र है कोई उज्जवल प्रकाश रूपे, है कोई उसमें महिला नहीं शुभ्र है ह्यक्षरा परत पर अक्षर है सबसे पर उससे भी पर है नाम रूपाधिरूप अक्षर है हिरण्य उससे भी पर है अक्षर माया का कहते हैं माया है सब कारण है सब जगत का कारण और माया विशिष्ट भी ईश्वर को कारण कहते हैं माया को कहते हैं तो ये माया उपहित स्वरूप से सब कारण है अक्षर ब्रह्म माया है अक्षर है न अक्षर है अक्षर कहा माया को अक्षर कहते ब्रह्म ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होने से उसको अक्षर कहते जो अक्षर माया है उससे पर है निरुपाधिक स्वरूप और जो कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ वो कार्योपाधि है उसको भी कहीं पर कहते या अक्षर है पर कारण के अपेक्षा पर होता है कार्य के अपेक्षा पर होता है कारण माया उससे भी पर उसका अधिष्ठान है माया भी अधि है इसलिए ये परब्रह्म स्वरूप है जिसके ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती माया की निवृत्ति होती तो मुक, मुक्ति की प्राप्ति होती इसके लिए आगे विचार है मुंडक उपनिषद है अथर है